हाँ भैया जी ये श्रेष्ठ मानव श्रेष्ठ मानव की पहचान कैसे हो श्रेष्ठ मानव की पहचान कैसे हो ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्योंकि मैंने आदर्शवाद भौतिकवाद के बाद में सहस्तित्ववाद है सहस्तित्ववाद को समझना है जानना है तो शिक्षा विधि से जानेंगे अनुसंधान विधि से तो होगा नहीं ये तो शिक्षा विधि में ये समझ में आया कि जैसे अगर कदम रखते हैं इसमें एक श्रेष्ठ मानव पहचान होना स्पष्ट है तो श्रेष्ठ मानव की पहचान को हम कौन से बिंदु से कैसे ढंग से उसको समझ पाए कि श्रेष्ठ मानव यही है या ऐसा ही होना उसमें अगर दिखे तो समझ में आए कि मानव सभी के लिए प्रश्न है उपयोगी है चलिए। नहीं नहीं इसकी में अब जो भी बात हो रही कोई अलग से बात नहीं हो रही श्रेष्ठता एक प्रकार की एक प्रकार की भाषा है, है ना क्या हुआ भाई जी बैठ जाओ भैया ये श्रेष्ठ मानव की पहचान करने की कोशिश आदर्श विधि में बहुत हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है और किसी मानव को श्रेष्ठ के रूप में मैं यदि देखना चाहता हूँ जी तो क्यों क्यों जी बहुत बढ़िया हम जैसे भी हैं जितने भी हैं उतने में जीकर हम संतुष्ट हैं तब तो हम दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो गए हम जैसे भी हैं जितने भी हैं यदि उतने में हम अपने में संतुष्ट नहीं हैं, तो अपने से बेहतर की तलाश होती है बेहतर की परिभाषा जिस प्रकार से मिलती है उस प्रकार से हम श्रेष्ठता को पहचानते हैं जैसे भौतिकवाद में श्रेष्ठ मानव कौन है अधिक संग्रह हो ठीक है और आगे हो तो रूप पद बल एवं धन ठीक स्किल्स भाषा स्किल्स भाषा हाँ ठीक बात है और शॉर्टकट में बोलेंगे तो जो सबका शोषण करता हो अब इसमें क्या हुआ ये ठीक है वाज ऐसे रहना जी सब ठीक ठाक तो इसमें ये हुआ कि शोषण को हमने स्वीकार कर लिया स्वीकार होता नहीं है मतलब मान लिया कि यही होता है दुनिया इतनी ही है भाई और उसके पीछे के पूरे सिद्धांत हैं, जैसे भौतिकवाद में कहा है जाता है कि बीज जो है वो मट्टी का शोषण करके आगे बढ़ता है।, है ना इस तरह की तमाम व्याख्या देते हैं उसके मूल में अस्तित्व को संघर्ष के रूप में पहचाना गया तो जब उसको स्वीकार करते हैं तो फिर अपने आप में अपने आप में जो श्रेष्ठ मानव है उसका मतलब इतना होता है जिसने अधिक से अधिक शोषण किया हो शोषक को ही अपन श्रेष्ठ मानव मानते हैं अब हमारा स्थिति क्या है हमारा स्थिति यदि शोषित का है हमारा स्थिति यदि शोषित का है तो शोषक हम बनना चाहते हैं हमारा स्थिति शोषक का ही है वी वी। तो और आगे का शोषक बनना चाहते हैं? ठीक है ना तो जो अपने बराबर के लोग हैं उनसे कंपटीशन करते हैं अपने बराबर के जो शोषक लोग हैं उनका कंपिटिशन करते हैं और अपने जिस लाइन में अपन खड़े हैं उसमें सबसे आगे वाले आदमी का अपन देवता बना देते हैं उसको और पीछे वाले को बोलते है तू भी आ जा, आ जा। कुल मिलाकर इतने में संबंध की पहचान होती है उसमें मुख्य बात क्या हो गई एक तो हमने अस्तित्व को किस रूप में स्वीकारा हुआ है पहचाना हुआ है यदि अस्तित्व को हमने ऐसे पहचाना कि यहाँ पर शोषण है ही तो हम सबको शोषण पूर्वक जीना है ये मुख्य मान्यता है उसके आधार पर अब सारे संबंध की पहचान होती है है ना और हम शोषित हैं हर शोषित मेहनत करके शोषक बनना चाहता है कोई ना कोई बन ही जाते है? सब बनते ऐसा नहीं है क्योंकि सभी इसमें लगे हैं तो आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई मिल गया तो आपको बना देता है, इसमें भी होता है, भी होता है। वही अपने से बड़े के सामने शोषित वो भी ठीक है सहमत ऐसे बहुत सारे वैरायटी में हो रहा है लड़की माइक लेके खड़ी है थोड़ा उसको मौका दीजिए ठीक बात उपयोगिता को जानना चाहती वो भी इतना अच्छा काम हो रहा है उसमें अपना भी कुछ सहयोग हो जाए ये उपयोगिता की बात जुड़ती है तो ये बात ठीक है कि किसी में शोषित किसी में शोषक जहां पर भी अयोग्य पड़ गए कम पड़ गए वहां पर शोषित जाते हैं सारा शोषित रहने का कार्यक्रम क्या है अज्ञानतावश है अभावश है अक्षम्यतावश है अत्याशा वक्त के कारण है चार चीजें अभाव अज्ञान अक्षम्यता है ना और अत्याशा अत्याशा का मतलब आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा आशाएं कर ली तो शोषित रहते हैं ठीक है ना अति तब कोई चीज से जितना उम्मीद होना चाहिए जैसे जैसे ये विकल्प शिविर हो रहा है अब इसमें आपकी भी कोई अपेक्षा है और हमारी भी कोई अपेक्षा है इसका रिसीवर को ऊपर निकाल कर रखो तो इसमें आपकी भी कोई अपेक्षा है और हमारी भी कोई अपेक्षा है हम अगर ये अपेक्षा कर लें कि बस एक विकल्प शिविर के बाद आप परम ज्ञानी हो जाएंगे हो गई गलत हो गया ऐसा नहीं आप ही ऐसा कोई निर्णय कर लें कि एक शिविर के बाद हम ये ये हो जाएगा है ना तो वह उसको कह रहे हैं अत्याशा जो जितना हो नहीं सकता उससे अधिक अपेक्षा हमने उसमें कर लिया ठीक होगी बात हो, हो भैया हो समझ लिया तो अब बढ़िया है दूसरा निकला कि आदर्शवाद में सबसे बड़े आदमी कौन सा है श्रेष्ठ मानव कौन है जिसने सबको त्याग कर दिया तो जो त्यागी है जो त्यागी है वो सबसे श्रेष्ठ है ठीक है ना क्योंकि अल्टीमेटली तो इसमें भक्ति विरक्ति है तो त्याग ना इसमें पड़ेगा पड़ेगा दूसरा चीज बना जो स्वयं त्यागी हो वो लोग श्रेष्ठ हो गए और जो त्याग का बात करते हो बोला अच्छी भाषा ईश्वर की महिमा का गुणगान करना मानव को त्याग के लिए प्रेरित करना सब कथा कहानी करना अच्छी भाषा में गा के है ना अच्छी भाषाओं के साथ उसको हम उसको हम श्रेष्ठ मानव बोलते हैं ऐसे है ना ये तो हो गया जो बेसिक है इसके बीच में बहुत सारे हैं ललाट ऐसा होना चाहिए आंखें तीव्र होना चाहिए है ना चमक होना चाहिए नाक ऐसी होना चाहिए शरीर गौरवर्ण होना चाहिए अब वो भी अब तमाम उसके साथ और अपन ने जोड़ दिया फिर अभी ये भी हो गया कि ये ये ये कॉम्बिनेशन भी आ गया मैंने बताया ना कॉम्बिनेशन आते ही हर जगह क्या कॉम्बिनेशन आ गया कि त्याग की बात करते हैं और सबसे अधिक संग्रह उनके पास उसके बात ही अलग है वो भी पीछे रह गए अब तो दूसरे दूसरे और आ गए अभी जो लेटेस्ट है क्योंकि लेटेस्ट में क्या चल रहा है मिक्सिंग तो त्याग की बात करते करते हेलीकॉप्टर घूमने लग जाए मल्टीनेशनल कंपनी हो जाए हजारों करोड़ों का काम हो जाए तो अब ये सबसे हाईलाइटेड मामला है ये समझ में आता है वो तो हर जगह मिक्सिंग आएगा आएगा क्योंकि जो जितना है उतने तो लोग जियेगे कोई अलग से नहीं है वो कोई आदमी की गलती हम नहीं मानते है ना कुल विचार ही इतना है आदमी उतने में संतुष्ट नहीं हुआ एक करके देखा इसमें नहीं हुआ इधर दौड़े बातें ये करते रहे काम ये करना शुरू कर दिया मिक्सिंग हो गया चल गया काम लोगों के लिए भी मेटेरियल हो गया छापने के लिए चल रहा कार्यक्रम ट्रेंड भी वही बन जाता है तो उस प्रकार से उस प्रकार से समझ में आए कि अलग से कुछ कोई कर रहा है ऐसा नहीं है प्रीवेलिंग जितने विचार हैं जो भी स्ट्रीम्स हैं, उन्हीं में तो काम करेगा आदमी। इसलिए कई बार लोग ये सब बातें सुनकर सोचते रहते हैं कि हम भी जाकर प्रीवेलिंग में काम करेंगे वोटिंग नहीं होता है इसमें है ना क्योंकि विचार अलग है तो उसके साथ निर्णय की प्रक्रिया अलग होंगी और उसके साथ जो व्यवहार शैली अलग होगी और उसके साथ कार्य शैली अलग होगी तो व्यवस्था शैली अलग होगी ये सब विचार को ले जाके वापस उसी डिजाइन में लगाना वो चलने वाला नहीं है तारकेश भाई वो चलेगा नहीं ये बात समझ में आया क्योंकि विचार बदलेगा सब कुछ बदलेगा आपका कपड़ा लता तक बदल जाता है विचार बदलने के बाद तो बाकी चीजें ठीक है ठीक हो गया ना तो अच्छे आदमी की श्रेष्ठ मानव की पहचान यहाँ पर एक प्रकार से हो रही है इसमें एक प्रकार से हो रही है हाईब्रिड मॉडल एक प्रकार से हो रहा है <coughs> हो सकता है कि जीवन विद्या में भी मैं ऐसा करने लगू है ना अच्छी भाषा पकड़ लो अब त्याग की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ तो त्याग की बात अच्छी नहीं है ना तो जीवन विद्या भाषा ही नहीं है इतनी तार्किक है कि अच्छे अच्छे इसमें बोल्ड हो जाए तो एक समय तक जैसे मैं अपने को देखूँ तो हमारे लिए भी अच्छी भाषा ही था उसके जब तक अर्थ हमको पकड़ में नहीं आते हैं भाषा पूर्वक हम बोलते हैं वो अच्छा लगता है सुन के हमको भी अच्छा लगता है बात हाथ में आती नहीं तब तक हमारे लिए भी अच्छी भाषा ये, तो कुल मिलाकर अच्छी भाषा नहीं होना चाहिए नहीं करे है ना तो ये समझ में आ गया कि देखो भाषा यहां भी आ ही रही है अच्छे आदमी को यहां कैसे देखते हैं श्रेष्ठ मानव की पहचान कैसे होती मैं सोचना कोई चार्ट अच्छे से बनाएं तो आप लोग भी डायरी में बनाओगे तो आपको भी पता चलेगा क्या क्या बातें हैं बहुत सारी जगह कुछ कुछ लिख दिया उसको मिटा देते हैं इसी बोर्ड का प्रयोग करते हैं तो आदर्शवाद में मैंने बताई दिया वो आपने लिखी लिया कि त्यागी होना श्रेष्ठता की पहचान कैसे हो रही भाषा वहाँ पर भी है ठीक तो त्याग त्याग के लिए ईश्वर की बातें करना ज़रूरी है स्वर्ग नरक और त्यागी त्यागी व्यक्ति जो है वो अच्छा हो गया और त्याग की महिमा ईश्वर की महिमा बराबर त्याग की महिमा ईश्वर की महिमा के लिए तो त्याग करेंगे भक्ति विरक्ति ईश्वर की महिमा होगी हो गई हो एक बार अब क्या करना है अब ईश्वर में मन लगाना है तो अब क्या करना है त्याग तो हमारी सबकी जिंदगी में देखिए जब अच्छी अच्छे आदमी का मतलब क्या होता है त्याग देश के लिए क्या त्यागा हमने उसको इनाम देते हैं? हाँ हाँ क्या मतलब उसका एक डेफिनेशन और भी है ना जहाँ ये जो आदर्शवादी जो है हाँ। परंपरा उसमें स्थित प्रज्ञा को श्रेष्ठ मानव कहा है जो दुख सुख में अपमान में प्रशंसा में लाभ हानि में सम अवस्था में रहे ठीक है ना श्रेष्ठ मानव है उसके मूल में जाएंगे तो इतना ही निकल के आता है कि ईश्वर की तरफ भक्ति बना के रखना और जो संसार में जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति विरक्ति बना के रखना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है जैसे आज आपके किसी ने माला बना दी तो कोई बहुत बड़ा काम हो गया ऐसे मानिए है, है न तो इसके प्रति विरक्त रहिए इसमें बहुत आसक्ति में मत आई तो ये भक्ति विरक्ति विधि से स्थिति प्रज्ञ भक्ति व्यक्ति विधियों में कई सारी विधियाँ हैं कई सारे भाषाकरण है उनका तो भक्ति व्यक्ति भक्ति और विरक्ति विधि से हम स्थिति प्रज्ञ हो सकते हैं कि भैया हमने पहचान लिया यार ये या आज की बात है कल कोई और होगा जो हमारी बातें सुनेंगे आज ये दौर कुछ और है कल ये दौर कुछ और होगा तो इसको समभाव में ले ज़्यादा उसमें ओवर वैल्यूशन मत करो लेकिन इसके मूल में जो सिद्धांत है वो भक्ति विरक्ति है जाना अपने को ईश्वर के पास है संसार माया है यहां पर यदि ये इज्जत जो मिल रही है अगर इसको हमने अपनी इज्जत मान ली तो हमारा जो डवाडोल हो जाएगा भाई तो भक्ति विरक्ति के कॉम्बिनेशन में स्थिति प्रज्ञता की बात हो रही है ऐसे एक नहीं ऐसे पचास तो डिसिप्लिन निकल के आ रहे हैं लेकिन ये फंडामेंटली जुड़ गए आ रहे हैं कंसेप्ट में भक्ति एवं विरक्ति इसके बाद में देवी देवताओं की उपासना भी बात आ रही उस पर भी बात करेंगे तो आएगी ठीक है ना तो उपासना कर्म कांड ये सब भी आता है एक तरफ से भक्ति विरक्ति आता है एक तरफ से और भी योग आ जाता है है ना ये तमाम तरह की चीजें आ रही है लेकिन ये सब कहा से कनेक्ट कर रहे हैं भक्ति विरक्ति में कनेक्ट है उसके बाद इनके कई सारी वैरायटी की आपको ये नहीं जमता तो आप ये अला कर लो आप इस विधि से नहीं चलोगे इस विधि से चलोग देवी देवताओं की उपासना भी इसी का भाग है कि भाई देवी देवता को पहचानो अपने शरीर में उनकी उपासना करते हैं उस विधि से जो भक्ति विरक्ति में हमको सहयोग होता है हम ईश्वर की ओर गतिशील होते हैं, थे, थे, थे. हम से लोते हैं। वो हमारे लिए माध्यम बन जाता है फिर वो सारे माध्यम बनते चले जाते हैं जैसे कर्म कांड है सुबह उठ के ये हवन करो शाम को ये करो वो करो दिन में ये करो ठीक है ना हवन नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करें हवन करेंगे वायु वा, वा, वा, वा, वा, जैसे इस कमरे में करेंगे तो जो इसका फिजिकल केमिकल जो भी इफेक्ट होना है वो तो होना ही है उसका मन शरीर पे जो प्रभाव पड़ना वो पड़ना ही है उससे मन पे जो प्रभाव पड़ना पड़ना ही है <coughs> तो ये समझ में आ जाए फंडामेंटली तो यही से चल रहा है मते। तो है ना सहमत बात इतनी श्रेष्ठता को देखने के लिए आगे अच्छी भाषा ठीक विज्ञान विधि से या भौतिकवादी विधि से क्या बात बनी जो सबसे आगे तो में तो रूप पद बल धन बताइए वो ठीक है ना मिक्सिंग देखिए सार में बता दिया आपको ना, अब 20 2 है ना ट्वेंटी परसेंट या टू परसेंट लगाते हैं सी एस पांच परसेंट लगाए कोई ट्वेंटी लगाए कोई फिफ्टी लगाता है कभी कभी कोई हंड्रेड लगा देता है हम ताली बजाने लगाते हैं नाइन्टी क्लब बन गए हैं जो अपनी दौलत का 90% डोनेशन कर रहे हैं चैरिटी में लगा रहे हैं। भैया विरक्ति में जैसे एक आदमी संग्रह किया फोर्ड, फोर्ड फाउंडेशन। अभी आपने देखा होगा कि आ, बिल गेट्स अब बिल गेट्स अब बिल गेट ने अपना इतना पैसा कमाया तो सबसे पहले आगे था कंप्यूटर में आ आए एक नंबर के वो, ये वो आ गया, आ गया, आ गया, अचानक विरक्ति अचानक क्या कर दिया हंड्रेड परसेंट डोनेशन कहा बिल गेट फाउंडेशन उसका अध्यक्ष कौन मिसेस बिल बिलगेट तो ये क्या चीज हो गया ये चल रहा है तो रूप पद बल धन में सबसे आगे वो सबसे बड़े आदमी है ना मैं हमेशा मजाक मजाक में कहते हैं कि देखो बढ़िया परिचय शिविर चल रहा हो दो सौ ढाई सौ आदमी बैठते हैं और इसी कैंपस में भी फटफट फट फट करके यदि कोई हेलीकॉप्टर उतर जाए और उसमें पता चला कि अंबानी आए हॉल खाली चिल्लाते रहेंगे समाधानी सुख सूखे रुको रुको रुको अभी रुको जरा सामान तेरे पर रख अभी तो जो श्रेष्ठ माना वो पधार चुका है तो कहीं और बना हुआ है चलो वहां पर अंबानी नहीं आया शाहरुख खान आ जाए चलो वो नहीं है तो कोई और आ जाए है ना सबके अलग अलग हो सकते है लेकिन वो आते उसी कैटेगरी में रूप पद बन में जो आगे आगे का मतलब ये तुलनात्मक ही है ये, ये, ये, अब भक्ति विरक्ति में भी तुलनात्मक ही कितना, कितना कितना उसकी कोई पहचान हो सकती है कोई उसका अंतिम बिंदु क्या है अपना शरीर त्याग कर दो तो क्या है ये विरक्ति का अंतिम बिंदु शरीर त्याग कर दो है ना दुखी होकर नहीं करना है सुखी हो गया करना है मतलब सामान्य रहकर तो ये क्या हो गया दूसरे दिन इसमें एक, हाँ हाँ। इस एक चीज और आती है जिसमें हम श्रेष्ठ मानते हैं जैसा मुझे लगता है आ, कि जो अपने परिवार को अच्छे से संभाल के रख रहा है या क्या मतलब उसको हम संवेदनशीलता बोल सकते हैं मतलब मेहनत करके सुविधाएं इकट्ठा करता है हाँ। और खुद नहीं उपयोग करता है है दूसरों को पहले देता कॉम्बिनेशन <laughs> क्या बना और जैसे कि कोई है जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी घर में कोई है आ, गेस्ट आ रहे हैं एग्जांपल ही बता रही हाँ, तो बता। वो उनको अच्छे से उनका आव कर रहे हैं उनको अच्छे से उनके साथ बैठ के अच्छे से बातचीत कर रहे हैं तो उनको भी तो एक श्रेष्ठ माना जाता है कि उन लोग बहुत अच्छे से ये सब चीजें करते हैं तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा कोई आगे रखना सुविधा मुझे यहाँ थोड़ी सी कन... चल रहा है कि? चल रहा है थोड़ा सा यहाँ पर मुझे confusion है। तभी हाँ, नहीं, नहीं नहीं। नहीं। मुझे लगता है है कि इतना आगे निकल जाते पता? अगर अस्तित्व का जो छलांग मार जाता तो हमको अच्छा लग जाता अच्छा लग गया तो अगली अगली कदम में हम और बड़ा छलांग लगाते वो लाइन निकल आती तब तो अनुसंधान और शिक्षा की जरूरत नहीं थी ग्रेजुअली अपने आप ही हम आगे बढ़ जाते हैं अभी क्या है मानव कल्पनाशील मानव का अध्ययन करने की जरूरत है कुल मानव विचार पूर्वक ही चीजें दिखती है और विचार का स्वरूप अभी तक दो बना हुआ है उन दोनों के खिड़कियों से हम देखते हैं उसमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं स्वतः ही बढ़ने के बाद अगर अस्तित्व सहज विधि से देखोगे तो स्वतः बढ़ रहा है आदमी लेकिन यदि प्रक्रियागत देखेंगे तो या तो अनुसंधान विधि से बढ़ेगा या शिक्षा विधि से बढ़ेगा इसीलिए अब जो बात बनी वो क्या बात बनी है ना क्या बात बनी मानव प्रयास अनुसंधान या शिक्षा अपने आप होने वाला नहीं है हजारों साल तक भी अपने आप नहीं होने वाला है अपने आप अप इतने होने वाला है कि हमारी चाहत जो जो आप इंटरवेंगल बोल रही है ना अस्तित्व की जो छलांग अस्तित्व का जो वास्तविक भाषा भाष है हमारे साथ चाहत के रूप में बना हुआ है तो खूंटी है वो खूंटी है चाहत के रूप में हर बच्चे में न्याय धर्म सत्य की चाहते ये खुटी है छुट्टा कोई भी नहीं है हाँ बेटा चालू कर दो नहीं वहा वाले ने बंद कर दिया तो जो फिल्टर है हमारे यही दो है क्योंकि अभी तक हमें परंपरा से यही मिला है चाहत इस फिल्टर के थ्रू ही होती है यही है चाहत है चश्मा ये है तो चाहत का भी डेफिनेशन कुछ बन रहा है इसकी पूर्ति का कार्यक्रम कुछ और बन रहा है तो जो बाबा 49% की फोर्टीटी <coughs> <coughs> तो हम तो पहले से अच्छे है तो अब थोड़ा बहुत यहाँ कुछ अच्छा हुआ हुआ नहीं हुआ हम तो ठीक ही है तभी काम चल रही नहीं तो एक दिन एक घंटा एक मिनट भी आप चेन से नहीं बैठोगे इसके समझे बिना जिए बिना है ना तो हम मानव बेसिकली ताना बना क्या है तो विचार का ताना बना है है ना और विचार को जिस प्रकार से अस्तित्व को समझा गया मानव को समझा गया उस दो प्रकार के अभी तक बने उसमें एक ईश्वर केन्द्रित चिंतन है और एक भौतिकवादी चिंतन है इन दोनों चिंतनों से मानव की एक तरीके से पहचान हुई और वो दोनों ही हमारे को सुखप्रद जीने के लिए व्यवस्थाप्रद जीने के लिए शांति तरीके से जीने के लिए पर्याप्त तो नहीं रहे दिस इज द ऑनली थिंग चाहत फिर भी बनी हुई है ठीक अब तीसरी बात आ गई तीसरा दर्शन आ गया उसके साथ अपने जोड़ के देखिए पूरा पड़ता है तो ठीक जिसको पूरा पड़ेगा वो आगे बढ़ेगा उसको नहीं पड़ेगा वो अपना टहलता रहे क्या दिक्कत है ना कोई ने कहा तो नहीं था आप आदर्शवादी हो जाओ किसी ने आपके घर में आके रिक्वेस्ट तो नहीं किया भौतिकवादी हो जाओ आदर्शवादी विधि में भी जो कामनाएं थी जो वादे थे वो कुछ हद तक पूरे हुए बाद में पता लगा नहीं हुए है ना तो हम अपने आप स्वतः ही आदर्शवाद से भौतिकवाद तो लपक ले क्योंकि यहां पर तो चीजें दिख रही हैं खाना खाते समय अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा कुछ खाते समय ठंडा लग रहा है है ना तो प, कुछ चीजें पकड़ मारे वहां तो सब आगे आगे था थोड़ा ठीक होने से पूरी पब्लिक लपक ली तो ये बिल्कुल ठीक एक्सरसाइज है ऐसा करना चाहिए जितना भी है निकाल लो समझ में आए क्योंकि हम समझने के लिए हम यहाँ बैठे है ना तो आगे अब आप नमस्ते करो उससे पहले मैं आपको नमस्ते कर दूं ये आगे रहने की बात है अब इतने छोटे में चलता है एक आदमी दूसरे आदमी को मिलता है मैं देखता हूं बड़े ध्यान से ध्यान तो उसको देख लेता हैं कि नमस्ते ये मिला है अब ये मेरे को नमस्ते करना चाहता है कि नहीं चाहता है? पहले उसको देखता रहता है तो आगे तू रहे नमस्ते करने के जैसे वो नमस्ते करना चाहते हैं ये पहले नमस्ते कर देता है उसको अब सूक्ष्म ताकि नंबर मेरा आगे मैं ज्यादा वो हूं यार कितना चल रहा है इसमें आगे रहने का कितना चल रहा कितना कंपटीशन है इसमें देखिए कोई मेरे को नमस्ते नहीं करना चाहता है तो मैं तो करना ही चाहता तू भाड़ में जा तेरे से फिर मैं आगे इसमें भी मैं आगे दोनों में मेरे को आगे रहना है ऐसा होता है या नहीं होता है कितना छोटा इसका बात बताया जाए इतने में पूरी कहानी हो रही ना हमारी पूरी हालत क्या पता चल रही आगे रहना है लेकिन मेरे को रहना है ठीक डिपेंडेंसी मेरी बनी हुई है क्योंकि आगे कोई चीज नहीं है पीछे कोई चीज नहीं है तुलनात्मक है तुलनात्मक है तो ये जो आगे, आगे पीछे की दौड़ जो बनी हुई है ये भौतिक वादी है हमारे है ना आदमी क्या करे इसमें कहा जाए किसके पास जाए कहा रोए क्या करे ठीक दोनों दोनों स्थिति में काम चल रहा है ठीक <coughs> हो क्या तो त्यागी भी सबसे आगे कौन होता है वो दोनों को मिक्स कर दिया है ना जैसे हमारे एक मित्र हैं अब वो व्यापारी हैं एक एक व्यापार में एक एक पैसे को इस प्रकार से उसमें भी आगे रहते हैं कोई उनसे कोई फायदा ना उठा ले मतलब सबका निचोड़ वो ही ले उसमें आगे फिर वो त्याग की महिमा भी गाते हैं कभी कभी उनके यहाँ कुछ होता है जैन परम्परा में तो पता लगा कि वो कोई कलश चढ़ेगा वो 11 लाख रुपए का तो वो सबसे आगे रहेंगे उसमें भी हर जगह उनको आगे रहेंगे आप सोचिए कितना उनमें अपना मूल्यांकन क्या होता होगा उधर भी मैं आ गया हूँ इधर भी मैं आ गया हूँ इधर कर्म प्रधान इधर धर्म प्रधान अब ये भाषा बनाती आपने नहीं नहीं ये भाषाएं हमको जस्टिफाई कर देती हैं हम अब उसमें गुम हो जाते हैं कुछ चीजें हाथ में आती नहीं है क्या हाथ में आया बताइए अच्छा आपसे आगे कोई हो ही सकता है रूप में आप आगे हो तो आप आखिरी आदमी तो नहीं हो है ना आपसे अधिक रूपवान बन ही सकता है अभी फैक्ट्री चालू ही है है ना पदवान आपसे अधिक पदवान कोई हो ही सकता है तो आप जिसमें आगे रहना चाहते हो उसमें आगे बने नहीं रह सकते हो क्योंकि पीछे से लोग आ ही रहे तो आगे रहने वाला आदमी ज्यादा पीछे के खतरे में जी रहा है। तो सिर्फ आगे रहने वाले आदमी को सिर्फ आगे ही नहीं रहना है। पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनको आगे नहीं जाने देना शुरू हो गई कि मुझे सिर्फ आगे थोड़ी रहना है पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो आगे ना निकल जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना उनके साथ भी संबंध का निर्वाह करना पड़ेगा संबंध का निर्वाह के साथ में करना पड़ेगा मिला के उनको किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ जाए उनका पूरा शोषण करना पड़ेगा ये अगर नहीं करोगे तो आप आगे रह नहीं सकते हो कोई एक क्रिकेटर ये मान लीजिए उसने खूब रन बना दिया और उसका सब जगह रिकॉर्ड पे नाम आ गया आगे हो गए जी खुश हो गया रिटायर हो लिए। अब क्या करें? दूसरा कोई नहीं खेलना चाहिए दूसरा पता लगा उससे ज्यादा खेल रहे क्योंकि ये जिसको देख के सीखा था और इतना करा इसको देख के जो सीख रहा है ज्यादा करेगा या नहीं करेगा अब इससे ज्यादा करेगा तो रिकॉर्ड जिसका बने उसको दुख दुखी चालू अगर उसके कांटेक्ट अच्छे हैं और उसने अगर बना कर रखे हैं तो वो बना कर लेकर रखते हैं पूरा जा, जा। क्रिकेट बोर्ड में अगर बना कर रखेंगे तो उसको बाहर कराना पड़ेगा नहीं तो वो तो ज्यादा रिकॉर्ड बना देगा हमारे नंबर खम हो जाएंगे ये भी काम करना पड़ेगा वो कहा सुख से जिएगा नंबरों के आधार पर तो इसमें सुख नहीं बनता है इसमें कोई संबंध बनता नहीं हाँ दीदी जो हमारे सिस्टम हमने बनाए हैं उसमें कोई कोशिश ना करते हुए भी हम उसमें ही चले जाते हैं hmm. तो ऑफिस में टू मेक श्योर के आगे ना बढ़े सीनियोरिटी hmm. को इतनी तनखा मिलेगी या फिर उसको ए, -ए पोजिशन होगा वो भी सिस्टम में है ही बिल्कुल और नीचे वालों को प्रेरणा भी है तू भी चल तू भी हाँ तू तो भी, भी ऐसे ही चल hmm. तो मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि डे टू डे लाइफ में हम प्रैक्टिकल जब जीते हैं तो अपना असेसमेंट अभी तक ये आगे या श्रेष्ठता वाले को छोड़ करके टिकना चाहिए कि मैं सुखी होने के लिए कर श्रेष्ठी हूँ इसलिए कर रही हम्म बिल्कुल ठीक बात इन दोनों में अच्छा डिस्टिंगशन आपने पकड़ा ये दोनों प्रकरण में हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं अभी हमको हमारी उपयोगिता पहचान में नहीं आई जी मेरे ख्याल से एक जनरेशन भी गैप भी दिखता है हमको जैसे कि मैं अपने जनरेशन की बात करूं तो मेरे जितने भी मैं जितने लोगों को जानता हूं हम हम ना ये चाहते हैं ना वो चाहते हैं हम किसी से श्रेष्ठ भी नहीं बनना चाहते ना हमको किसी से कंपटीशन करना है हम अपने लाइफ में सुख रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अब ये जनरेशन जो आगे और बढ़ रही है वो अब इससे दूर रहना चाहती है कि अगर आप ये बोलेंगे कि अब नहीं वो ज़्यादा इस चीज़ को और बढ़ावा देंगे मुझको नहीं लगता क्योंकि जैसे कि एक पद हुआ करता था आई ऑफिसर का अब मोस्टली वो बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए वो पद हम लोग अपना काम करके खुश है हमको वो किसी से सम्मान नहीं चाहिए we don't want it. इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको बहुत सारे अपने जो एक बोल सकते हैं कि आत्म सम्मान को हमको ठेस ना पहुंचाना हमको ये सब नहीं करना है तो ऐसी जनरेशन अब धीरे धीरे आ रही है जैसे मैं भी अपने आप उसमें बोलता हूँ कि मुझको ये सब नहीं चाहिए मुझे किसी से कोई सम्मान नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं अपने आप में खुश हूँ तो ये क्या है ऐसा की हमको इस भ्रम है कि क्या ऐसा आपने आखिरी में प्रश्न पूछ के थोड़ी सांस में सांस है ठीक बात बहुत अच्छी बात ये हमको समझ में आए देखिए कहाँ से इसके अंदर की कहानी को समझना पड़ेगा मूल्यांकन कहाँ से होता है है ना जैसे एक समय तक सरकार में नौकरियां ही होती थी प्राइवेट में तो बनिए एक दुकान पे काम करो किराने दुकान पे इससे ज्यादा क्या होती थी है ना धीरे धीरे धीरे कुछ हमारे स्ट्रक्चर बदले और कुछ मिला के कुछ प्राइवेट में कुछ काम शुरू हुए और कुछ कंपनीज आई अब जो सरकार में जो फैसिलिटी थी वो प्राइवेट में तो नहीं थी अल्टीमेटली सारे फैसिलिटी का मतलब पैसे ही है जिस दिन से प्राइवेट में पैसे सरकार से ज़्यादा बढ़ने लगे नौकरियों में उस दिन से सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण कम हो गया एक तो ये बात बनी है ना कार अब कार में तो आया अधिकारी घूमता था पहले एम्बेसडर में ठीक बाकी जगह तो बहुत कम दिखी जाती थी तो कारों से तो मोह वैसे चला गया अब तो एम्बेसडर ठीकरा में घूम रहा है, है हमारे पास बढ़िया बढिया गाड़ी आ सकती है ना तो वहाँ से चला गया तो आगे रहने का जो पहचान था एक्चुअली किसी कारण से वो धूमिल हुआ पहले चश्मा उतना ही है नहीं। तो हमको नहीं लग रहा कि वाकई में वो आगे है हमको लगने लगा कि उससे ज्यादा पैसे तो अभी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी सीईओ को मिलते हैं एक बात बन गई और दूसरा मुद्दा आ गया पावर पावर मतलब समाज में दादागिरी करना पावर का क्या मतलब होता है है ना उपयोगी तो थोड़ी पावर तो एक प्रकार का दादागिरी है दुरुपयोग करने का अधिकार मिल जाना है, कोई भी चीज को, उसको बोलते हैं पावर अब जब समाज में और दूसरी विधियां निकली जैसे मान लीजिए विधायक आ गए विधायक के पास ज्यादा पावर है तो आईएस उससे पीछे रह गया आपने विधायक का अध्ययन कर लिया और मल्टीनेशनल कंपनी का अध्ययन कर लिया तो आपके मन में से आईएएस वाली बात खत्म हो गई आपको लगा कि बड़ा आप ग्रोथ कर गए उस खिड़की से बाहर नहीं आए अपन अपन तुलनात्मक ही चीजों को देख रहे हैं अब विधायक से अधिक कोई है अभी देखने वाले देखते जाते हैं। विधायक से अधिक पावरफुल कौन है तो सांसद है तो सांसद को यदि ठीक थी से देखने का मौका मिला तो विधायक क्या चीज है विधायक से आगे सांसद हो गया सांसद से आगे मंत्री हो गया और मंत्री से आगे प्रधानमंत्री हो गया तो आप इस प्रकार देखते जा रहे हैं तो इन सब सब की इन सब की आगे बढ़ने की बात को आप खत्म करते जा रहे हैं और बड़ा कन्फ्यूजन तो तब आया जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश की प्राचीर वो लाल किले के प्राचीर पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हमारे से आगे तो जनता है तब समझ में नहीं ये क्या हो गया तो पावर में देखेंगे तो इस प्रकार चल रहा है ना प्रधानमंत्री को लगता है कि ज्यादा पावरफुल जनता है पता है आपको ना ना ना लगता ही उनको क्योंकि इसमें आगे अपने से आगे कोई चीज है ना तो जनता कभी हटा के अलग कर दे ये तो गनी मत ये कुछ दुर्घटना घट गई शायद वापस आप लोग चुनाव उनावे जिता दो है ना नहीं तो संकट तो बनी गया था कि पता नहीं जीतेंगे हारेंगे जनता बड़ी चीज है भैया तो ये आगे जो है ये तुलनात्मक जो चीजें हैं उसमें कोई एक निश्चित बिंदु को हम पहचान ही नहीं पा रहे कि ये हो गया बस पर्याप्त यह बढ़िया है जब तक हम अपने में कोई बेहतरीन जगह को एब्सुलट किसी टर्म को पहचानेंगे नहीं तब तक ये ये चल ही रहा है अब प्रधानमंत्री को लगता जनता सबसे सबसे बड़ा पावरफुल है जैसे ये सब बातें लेके हमारे कई मित्र है जो विद्वान दौड़ते हैं इधर जाते हैं उधर है, सब जगह जाते हैं प्रधानमंत्री से बात होती है कई बार उनकी कभी राष्ट्रपति से आती है वो सब यही बोलते हैं मुख्यमंत्री से होती है कि देखो भैया हम तो तैयार है जनता कैसे मानेगी इसको जनता के हाथ में सब चीजें हमारे हाथ में क्या है हम तो वही करते जो जनता कहती रहती दो रुपये किलो चावल तो दो रुपये किलो देती है वो में एक आदमी ने दो रुपए किलो चावल दिए थे आज तक दो रुपए किलो ही हो उसमें कोई मुद्रा है ना और कुछ भी लागू नहीं एक स्लोगन पकड़ा 1988 में किसी ने साउथ में किसी ने दो रुपए किलो चावल देना शुरू किए थे है ना नाम नाम लेने से लड़ाई होती छोड़ो तो दो रुपए किलो दिए थे आज भी दो रुपए किलो तो यार दो के बीस ही कर लेते कुछ तो करते नहीं वो दो रुपए किलो ही तो so सरकारें तो जनता को देख रही हैं जनता सब सरकार को देख रही है माता पिता बच्चों को देख रहे हैं बच्चे माता पिता को देख रहे हैं नौकर मालिक को देख रहा है मालिक नौकर को देख रहा है है ना ये ये एक दूसरे को को चल रहा है है मामला और उसमें मेरे आगे आगे रहना है। देख उधर अविभाज्य शिविर का मतलब इतना ही सही कि हमको ये समझ में मानव जाति के पास जो है वो ही आपके पास है आप उसमें खाली कॉम्बिनेशन को सेट कर सकते हो आप बहुत इसमें अगर बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर अनुसंधान करो है ना एक रास्ता तो है मतलब ये नहीं कि आपके पास ताकत नहीं है और अनुसंधान किसी कंडीशन में होता है वो कंडीशन अभी लागू नहीं है तो वो रास्ता तो बंद ही एक प्रकार से आपके लिए अभी अब हो गया जो होना था अब एप्पल के नीचे झाड़ के नीचे बैठ के थोड़ी ना कोई ग्रेविटी का ज्ञान होने वाला है आपको क्योंकि उससे सिंपल मेथड आ गया प्रकृति मनोरंजन नहीं करता आपके अहंकार की पूर्ति के लिए काम नहीं करता है उससे बेहतर तरीका है किसी को भी दो तीन घंटे की क्लास में बैठ के ग्रेविटी क्या होती कैसे काम करती बताया जा सकता है तो प्रकृति हमेशा सिंपल सिद्धांत पे काम कर रही है चीजें आ गई रिजोल्व हो गई माना जाती में आ गई अब वो अनुसंधान नहीं होने वाले अब एजुकेशन में से होने वाले तो एजुकेशन ही हमारे पास एक रास्ता बचता है ज्यादातर लोगों के पास किसी को करना हो तो करता रहे लेकिन कंडीशन है कि नहीं अनुसंधान के लायक वो भी एक मुद्दा है तो क्या समझ में आया इस निष्कर्ष में पहुंच जाए कि अपना ठीक से ऑपरेशन करके देख लो ठीक से ऑपरेशन करोगे तो इतना निकल के आता है कि इन दोनों में ही हमारा कहीं न कहीं सारी परिभाषाएं अभी देखिए अपन आदर्शवाद और भौतिकवाद में ही अध्ययन करेंगे ये इस प्रकार से निकल के आ रही ठीक है।, है ना ये बात ऐसा है या नहीं इतने ही है ठीक तब अच्छे आदमी की क्या परिभाषा होगी या जिसको हम कह रहे हैं श्रेष्ठ मानव की क्या परिभाषा होगी फिर आप बोलोगे ये सब तो समझ में आया लेकिन ये नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा नया है तो श्रेष्ठता की पहचान हो रही है मानव के रूप में स्वयं में विश्वास ये विकल्प दे रहे हैं आपको कि एक अच्छे मानव का क्या मतलब जिसमें स्वयं में विश्वास हो अब आपकी चाहत से मिला के देख लीजिए आगे बढ़ने की चाहत है या विश्वास पूर्वक जीने की चाहते यू हर टू से यूर है your, ना आपका क्या कहना है आप वो कहिए और जहां टिक लगाना वैसा चलिए चलेंगे आप उधर ही मेरे कहने से नहीं आपके लिए हमारा काम तो इतना है कि ध्यान आकर्षण हो जाए कि ये बात कही जा रही है आप आगे बढ़ के जीना चाहते हैं विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं आगे पीछे के चक्कर में आपका विश्वास बढ़ता है या घटता है देख लो क्या होता है अनसर्टन रहता है न? न? न? न? न? ठीक है ना विश्वास का क्या मतलब क्या मतलब विश्वास का जो भी कार्य कर रहे हैं उससे देखेंगे तो अस्तित्व के लिए कर रहे हैं ठीक बात यही तो मानव में चलता है इमेजिनेशन थोड़ा बहुत सुन के भी आगे का इमेजिनेशन तो दौड़ाने लगते हैं कि कहाँ जाएगी बात ये तो ब्यूटी इसीलिए अध्ययन कर पाते है खोजने की तर, आप करते हैं कोशिश जितनी बात सुनी उसी में से निकालते ना यही विधि है गलत नहीं है लेकिन ये कब तक होने वाला है जब तक हम प्रमाणित नहीं हो जाते जीना भी हाँ अब आप आपकी जो भी परिभाषा बनी, उसको जियो परिभाषा तो बन गई कि में से के लिए जीना बराबर विश्वास इसको एग्जाम में तो पास हो जाओगे <laughs> है ना आप प्रैक्टिकल <laughs> प्रैक्टिकल में यदि पास नहीं हो पाए तो फिर से एग्जाम पर डाउट हो जाएगा क्या हुआ था नकल करी क्या करा नहीं नकल करी ये क्या करा था ठीक है कि नहीं तो जिंदगी इस प्रकार से प्रमाण ही उसको देखने की बात है प्रमाण प्रमाणपूर्वक ये चीज समझ में आने वाली बात है थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ विश्वास है क्या मतलब डावाडल नहीं होना बिल्कुल ठीक बात किसी भी परिश्र टूटना नहीं कंसिस्टेंटली प्रिडिक्टेबल वो तो सबको लगता है जी मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ तुमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, घर का ऐसा, ऐसा नहीं लगता घर का जोगड़ा जो और आन गांव का सिद्ध ना आदमी अपने रूप बल से संतुष्ट नहीं है इसलिए तो मेकअप की इंडस्ट्री इतनी चल रही है ना इतने मेकअप है इतने तरह तरह के ड्रेसेस है और इसलिए दुनिया में बढ़िया बढ़िया -बड� चीजें हो रही है इसलिए दिखावा मेकअप भी दो तरीके से होते हैं सर एक सबसे अलग दिखने के लिए तो होते ही है उसमें एक मेकअप होता है मेकअप करने के लिए और एक मेकअप होता है सिंपल दिखने के लिए <laughs> <laughs> ये नहीं पता आपको सिंपल दिखने का मेकअप होता है कि ना दीदी लोग बताएंगे एकदम सिंपल भाई लोग भी बताएंगे मैं कहीं जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ तो खादी कपड़ा पहनना चाहिए शादी में जा रहे हैं तो दूसरा कपड़ा पहनेंगे तो, तो दूसरा कपड़ा जो शादी वाला कपड़ा है बैंड बाजे वाला वो तो अलग से दिख रहा है कि मेकअप है अभी ध्यान इस पे नहीं जा रहा है कि सिंपल बनने के लिए भी जो कुछ कर रहे हैं वो भी मेकअप हो सकता है तो ये समझ में आ जाए कि मैं जो हूं जैसा हूं ये इतना पर्याप्त नहीं है ना सभी ठीक है फिर तो जो जैसे है भैया उसको वैसे मान लो स्वीकार कर लो वो तो बंदा नहीं बात तब तो ये बना उसका प्रमाण क्या देखेंगे प्रमाण को देखने जाते हैं तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसमें क्या हमारा डायलॉग बनता है घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध मैं तो बहुत बड़े लेकिन ये इनको क्या करें घर वालों क्या करें तो सब ऐसे है पहला टेस्ट में फेल जिनके साथ भी रह रहे वो वो चाहे वो ऑफिस में हो घर में हो जहां पर भी हो दूसरा मानव हमको नहीं स्वीकार कर पा रहे और हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं ये उसका पहला टेस्ट है भैया स्वयं में विश्वास मतलब आचरण इधर है हम्म। hmm. आचरण निश्चित होना हम्म। hmm. आचरण निश्चित होता है तभी स्वयं में विश्वास हो पाएगा जी भैया जैसे हम लोग बाकी अवस्था में विश्वास कर पाते हैं ना क्योंकि उनका आचरण निश्चित है ठीक है। अभी मानव का आचरण निश्चित नहीं हो पाया है इसलिए विश्वास स्वयं में भी नहीं हो पाता है कि हम कब क्या कैसा करेंगे हमारा हमको अपने ऊपर ही डाउट हो जाता है बहुत बढ़िया तो उत्तर तो टेक्निकली ठीक ही है अब उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो जीने में ही होगा तो क्या करोगे उसके लिए सहस्तित्व तो जो है उसको समझना और उसके अनुसार से जीना अब तो सब लोग उत्तर तो एकदम तो सही देना शुरू कर दिए देखो कितना बढ़िया हो गया <laughs> एक शिविर दो शिविर की महिमा है आदमी कितने तेजी से उसको पकड़ना चाहता है ऐसा करके आप मेरा रोजगार छिन रहे हो वैसा नहीं है है ना <laughs> <laughs> तो अच्छा ही है ऐसा होना ही चाहिए ठीक <coughs> बात तो विश्वास कैसे कहें स्वयं में विश्वास का मतलब क्या हुआ विश्वास का मतलब ये होता है कि जिससे जो अपेक्षित है जिससे जो अपेक्षित है अपेक्षित का मतलब एक्जिस्टेंशियली जो अपेक्षा है वैल्यू है उसकी उन वैल्यूज के अर्थ में वो जी पाए इसका नाम है ना विश्वास लेकिन जहाँ तक ये स्वयं में विश्वास की बात आती है तो वो पहले आदर्शवाद और भौतिकवाद में जो श्रेष्ठ प्रू कर चुके हैं उनमें भी बहुत दिखता है तो ये बहुत बढ़िया है क्या नाम है दीदी आपका शीतल शीतल दीदी बहुत अच्छी बात कहाँ से आए आप बेंगलोर बैंगलोर से आए बेंगलोर से आने के कारण नहीं हो रहा ये देखिए बहुत अच्छी बात ये करें कि यदि इसकी जगह मैं ये लिख दूं कि अहंकार आज जिसको हम स्वयं में विश्वास मानते हैं और जो अहंकार उसमें अंतर करके दिखा दे कोई जिस प्रकार से आज स्वयं में विश्वास को हम मानते हैं यदि उसको विश्वास माने तो अहंकार किसको कहेंगे है ना तो ये ये अभी ये आइसोलेशन में जाता है तो फिर ये अहंकार में घुसता है इसको अगर आज अच्छे से समझ गया तो समझ लो आपका विकल्प तो आज ही पूरा हो जाएगा बाकी पांच दिन तो बोनस एकदम बोनस इसको आज अच्छे से चर्चा करते हैं ठीक है ना ये बात अभी क्या हो गया मैं ये कर सकता हूं तो अहंकार ही भले किया हो तो भी अहंकार क्या कर सकता हूं वो तो स्पष्ट नहीं हुआ ना इसमें क्या करना चाहिए वो भी स्पष्ट नहीं हुआ तो आज जिस प्रकार से भी हम चूंकि विचार की का अभाव है विचार पूरा नहीं है तो आज आज अगर अपने में देखेंगे तो हम जो कुछ भी कर पाए हैं आज हम जो कुछ भी कर पाए हैं उसमें सब में देखेंगे तो उससे हमारा अहंकार बड़ा है भ्रम जो भी सफलता जिसको हम सफलताएं माने वो सफल हो जाने के बाद हमारे अंदर क्या गेन हो गया अहंकार वो किसी भी बात में हो सकता है त्यागी विरक्ति भोगी ज्ञानी वो कहीं से हो सकता है जो कोई दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं वो जो मैं कर पा रहा हूं उसका नाम ही अहंकार है जो सब कर सकते हैं वो मैं कर पा रहा हूं उसका नाम विश्वास है अब लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे है ना तो इन दोनों विचारों से चल के हमारी जो भी सफलताएं हैं उसमें हम अहंकारी होते हैं और असफल होने पे क्या होते हैं हिंदी समझ में आती है आपको हाँ बट फिर वो पूछने की जिम्मेदारी आपकी है ठीक है तो सफल होने पर अहंकार असफल होने में कुंठा निराशा देखिए सोच के देखिए पूरी जिंदगी को अभी स्कैन करिए अपनी जब भी जो आपकी सफलता हुई उससे हमारे अंदर एक एक कदम एक कदम एक कदम अहंकार बढ़ा जब भी कोई असफलता हुई निराशाएं बढ़ी आदमी के हाथ में क्या आया पता नहीं चल रहा है हैं हैं उसी को विश्वास कर रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूं। नहीं मतलब ये जब हम बोलते है की मानव कल्पनाशील है और सह अस्तित्व वाद में हम उनको एक पर्टिकुलर ढांचे में शिक्षा विधि में डाल के इसी में मतलब जो आपके अल्टीमेट जो अ, उटकम आता है उसका तो वहां पे हम कल्पनाशीलता को रुकावा नहीं दे रहे मतलब तो ये लगती है आ, की मूल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से उसमें और शिक्षा विधि रुकाशनि आप जो कह रही हैं उसका मतलब ये हुआ कि मानव में भ्रमित रहना ही मानव का एग्जिस्टेंशियल स्वरूप है ऐसे लगता है यदि उसका भ्रम दूर हो जाएगा तो आप उसका अन्याय तो नहीं कर रहे नहीं एग्जांपल में देती हूँ जैसे आ, अभी मुझे पहले भी लगता था अभी भी लगता है ननंद है सासू है, हाँ, मतलब यहाँ आए, है, सांसु है तो यहाँ के बाद में हम भी वही सारा मतलब बेसिक्स करना चाहते है खेती करते है अपनी गाय का दूध लेते है जो भी करते है बेसिक्स जो अपनी समझ में आती है जब और को बताना शुरू करे की आप हमारे साथ चलो तो मुझे क्यों दुखी कर रही यार <laughs> मतलब हम <laughs> मतलब सब सुखी हैं हम क्यों हमें पीछे पड़ी है कि चलो बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं दीदी कि सुख हमारा लक्ष्य नहीं है करेक्ट तो देखिए मतलब यही यही तो सुख फॉर वॉट तब तो दिक्कत ही है ना तो आपके सुखी होने पे हमको कोई संदेह नहीं है हमको क्या अधिकार बताए क्या आप दुखी हो हम तो आप और हम मिलके के ये बात कर रहे हैं कि सुख फॉरवर्ड आपका सुख काय के लिए किसमें है क्या है हमारा सुख क्या है किसमें है अभी सुख का जो पहचान है अगर ये इसको हम ये मान पाते हैं अगर अभी तक हम समझ गए कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है तो आपका सुख ऐसा क्या हो सकता है जो मेरा नहीं होगा ये वाली बात शुरू होती है और मेरे पास क्या सुख होगा जो आपका नहीं होगा ये वाली बात बनती है तब तब तो हम अपने दोनों के सुख मिलाते हैं नहीं तो हम सब सुखी हैं अपनी जगह में है ना मेरा तो गम ही मेरा सुख है नहीं है पूरी शायरी भरी पड़ी है अब उनको मजा आता है उसमें वो खुद कर देंगे वो खुद वो खुद कर दे वो खुद करेगा खुद खुद करेगा भाई नहीं तो अभी मामला गड़बड़ जाएगा पूरी परंपरा में जागृति होने आवश्यक है ये बता रहे हैं गुस्सा है इसीलिए तो क्या समझ में आया है ना अभी जिसको हम सुख से सुख की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर ये सुख तो किसी चीज का आउटकम है अगर कोई चीज हमको आपसे जोड़ पाती है उसको हम सुख के रूप में पहचानेंगे पहचान करें या हमको अलग करती है उसको पहचानेंगे तो आपका सुख क्या है हमारे पास क्या सुख है वो दोनों को मिलाने की बात है देखिए करके कर देखते हैं तो आइसोलेशन में कोई मानव है नहीं और अगर किसी विधि से वो रहता है तब तो, तो ये समझ में आया कि होने रहने में अंतर हो गया बेटा करंट लग जाएगा कोई बात नहीं ठीक है नहीं बात। इसमें इसको बहुत ठीक ठीक पकड़ लीजिए तो सुख फॉर वॉट क्या वो मानव और मानव जाति के साथ जुड़ रहे हैं, या फिर ये मानव जाति में कई मानव अलग अलग अलग अलग तरीके से सुखी रहेंगे देखिए जब तक आपका हमारा सुख ही एक नहीं है हमारे में कोई परिवार बन सकता है परिवार में चार लोग रहते हैं सबका सुख अलग अलग है परिवार बनेगा एक परिवार दूसरे बाजू वाले के साथ रहता है उन दोनों का सुख अलग है परिवार समाज बनेगा मोहल्ला बनेगा देश खड़ा होगा ये दुनिया में हम कभी रह पाएंगे हिंदुस्तान का सुख अलग पाकिस्तान का सुख अलग अभी तो ऐसा लग रहा दोनों का सुख काश्मीर ही है ना काश्मीर अपनी जगह है उस पे हिंदुस्तान का नाम लगा तो भी वहीं रहने वाला है पाकिस्तान का लगा तो भी वही रहने वाला है है ना हमारा सुख कहीं और है हम कश्मीर के लिए लड़े नहीं रहे लड़ाई कभी कश्मीर की थोड़ी हो रही है जो मित्रता का अभाव है उसका उसको व्यक्त करने के लिए माध्यम बनते रहते तो यह समझ में आ जाए कि आपके सुखी होने पर किसी के भी सुखी होने पर हमको कोई डाउट नहीं है होगा सुखी लेकिन आपका सुख क्या मानव जाति के साथ उसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे है? आप अपनी पहचान मानव जाति के साथ करके सुखी हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे देखो या सुखी होने के क्रम में आप उससे अधूर जा रहे हो ये देखो तो सुख इज नॉट लक्ष्य है ना लक्ष्य कुछ और है है ना उसका इंडिकेशन सुख है वो हम हमारे लिए एक प्रकार का डायरेक्टिव हो सकता है कि हाँ हम ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे आउटकम नहीं है वो Indication. नहीं जैसे हम जब हम सीखते हैं ये आ, सीखते हैं और उसकी उसके ढांचे में हम बच्चों को भी आ, नो वो मतलब तो देना चाहते व्यवस्था लेकिन जैसे बच्चे आप देखो तो कोई भी बच्चा देखो आ, कहीं पे भी तो बच्चे का फर्स्ट अपियर जो होता है वो खुशी होती है जी मतलब छोटा बच्चा हो उसको उसको ये समझ नहीं होती डिफ्रेंसियेशन नहीं होता की ये खिलौना अच्छा है ये खिलौना महंगा है तो खुशी राइट तो जब हम जैसे अभी हम ये सांचे में ला गए उसको सांचे में डा, डाल दिया कि हमें पहले ये रिलेशनशिप सीखने हैं या पहले नेचर का सीखना है लेकिन कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कल्पनाशील पहले से ही होते हैं तो क्या हमें उनको रोकना चाहिए जैसे एक पाँच साल का बच्चा हमेशा चांद पे जाने की बात करता है या मंगल पर क्या है उसकी बात करता है कहीं से भी जहाँ से भी उसको नॉलेज मिली हो तो क्या हमें उसकी शिक्षा विधि बदलनी चाहिए यही मेरा सवाल है देखिए दीदी दे दे, पहले तो इसको समझ लीजिए जितना जितना हम अध्ययन कर पाएंगे मानव का वास्तविकता का उतना उतना हमारे प्रश्न के उत्तर होते जाएंगे कोई मानव में कल्पनाशीलता में भेद नहीं है एक बालक ज़्यादा कल्पनाशील है एक बालक कम कल्पनाशील ऐसा नहीं होता है हर मानव में अक्षय शक्ति है इच्छा विचार आशा के संयुक्त रूप से हम कल्पनाशीलता बोल रहे हैं जब तक अस्पष्ट है स्पष्ट हो जाने के बाद हम समाधान के साथ जोड़ के उसको कुछ और के नाम देते हैं लेकिन ये जो कुछ भी है ये क्रियाएं अक्षय है ये खत्म नहीं हो रही हैं कम नहीं हो रही हैं कोई चीज कम ही नहीं हो रही तो ज्यादा रहती नहीं है किसी के में ज्यादा किसी में कम नहीं होती है एक तो ये बात समझने के बाद आई फिर आप ये कह रहे हो कि कोई ढांचा खाँचा में हम उनको डाल रहे हैं ढांचा खाँचा तो बेसिकली विचार ही है और दूसरा ढांचा खाँचा जो प्रैक्टिकल है वो अस्तित्व है।, है ना वो तो उससे बाहर ले जा नहीं सकते उसको कई सारे लोग हमको भी या, या हमारे पर, हमारे प्रति आरोप लगता है कि आप लोग तो एक प्रकार से उसको कंडीशन कर दे रहे हो है ना तो कोई ना कोई कंडीशन तो हम पे लागू पहले से ही है अस्तित्व अस्तित्व सबसे बड़ी कंडीशन है आप कहा जाओगे इससे भाग के अस्तित्व से बाहर भाग सकता कोई कितने कल्पनाशील हो तो एक कंडीशन नेचुरली हमारे पास बनी हुई है उसका नाम अस्तित्व है दूसरी कंडीशन आती है माइंड से माइंड सेट यदि हम देखें अगर इन दो दो तरह के माइंड सेट है इसमें और उसमें क्या अंतर हो गया जो एक कंडीशन अस्तित्व सहज है उसके अनुसार मानसिकता नहीं तैयार कर रहे आप उससे भिन्न कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ेगा घटेगा है ना तो हमारे सामने विकल्प आ गया क्या विकल्प आ गया कि अस्तित्व में जैसी कंडीशनिंग अस्तित्व में है मानव की अस्तित्व मानव कर रहे हैं माइंडसेट में भी कल्पनाशीलता में आप जो कंडीशन नेचुरली एग्जिस्ट करती है उसके अनुसार हमारा माइंडसेट बन जाए तो हमारा प्रॉब्लम बढ़ेगा या घटेगा बढ़ेगा घटेगा इसका मतलब ये हुआ कि यह कंडीशनिंग नेचुरल कंडीशनिंग के साथ मिल जाए उसी का नाम सहजता है अब वो कंडीशनिंग उस प्रकार की नहीं है नंबर एक बात अपने को बहुत अच्छे से बिठानी चाहिए नंबर दो बात जो है इसमें इस पूरी बातचीत में वो ये समझ में आता है आप मानव कल्पनाशील है आप कोई भी कंडीशनिंग मत दो तो भी कोई ना कोई चीज को कंडीशन बनाए लेता है इफ यू आर नॉट गोइंग टू पुट या ये तीसरा आप ऑप्शन उसको नहीं उपलब्ध कराते हो समाज में जो ऑप्शन रहता है वो उपलब्ध वो उस तक पहुंच ही जाता है कल को ये भी आ जाएगा तो समाज में वो आदमी यहाँ तक पहुंच ही जाएगा एक आदमी को आप वापस पहले दिन से पैदा होने से जंगल में रख दो जो कि व्यवहारिक है लेकिन रख दो मान लो कल्पना करते हैं तो क्या हो जाएगा उसकी कंडीशनिंग वैसी हो जाएगी स्थिति वैसी हो जाएगी पहले आदमी जैसी है ना अगर जिंदा रहा तो तो ये हमको समझ में आ जाने की बात है कि कंडीशन जो चीजें जैसी है तो दर्शन के कल हमने बात की थी वास्तविकताएं चारों तरफ ये फैली हुई हैं उसको हम किस प्रकार से पहचान पाए यदि वैसा क्या वैसा नहीं पहचान पाए तो उसका नाम कंडीशनिंग है और यदि वैसा क्या वैसा पहचान गए तो उसका नाम है समझदारी इतना ठीक हो गया तीसरी मुद्दे के बात बनी तीसरी मुद्दे के बात ये बनी कि हम सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ ऐसा जीने के लिए हम कुछ उनको प्रेरणा देना चाहते हैं और कोई बच्चे का मन नहीं है ऐसा कुछ आपकी बात से लगता है, है ना सच्चाई में क्या होता है कि आप जो बोलते हैं उसका वो मीनिंग नहीं देख पाते हैं क्योंकि अगर आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसके स्वरूप में यदि आप जीते हो तो जीने से वो चीजें ठीक से समझ में आती है और जीना यदि पहले से ही एग्जिस्टेंशियल लॉ के साथ है तो इसकी कामना के साथ जुड़े ही हुआ है, तो आपका जीना एक प्रकार का माध्यम बन गया अस्तित्व जैसा है वहाँ तक पहुँचने के लिए इसके अंदर कामना पहले से ही है आपका जीना शिक्षा जिसको व्यवस्था हम कह रहे हैं वो एक प्रकार का माध्यम बना ताकि वो भी उस अस्तित्व सहज कंडीशनिंग के साथ संपन्न हो जाए ये ठीक बात बनी तो जिन भी परिवारों में मैंने देखा कि लोग बातें ज़्यादा कर रहे हैं करते हैं उनके परिवार में उनके बच्चे उनके पति पत्नी उसको सुनने को तैयार नहीं है ना? और उल्टा भी देखा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये सब जुड़ने के बाद काफी दुखी हो जाते हैं पहले सुखी जैसा लगता था अब दुखी जैसा जैसे लगता है। मजाक मजाक में शिविर कर लिए मजाक मजाक में कुछ मनोरंजन हाहा होते होते कुछ समीक्षा हो गई समीक्षा होगी ये तो समझ में आ गया कि जिसको हम सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है या जिसको हम सुख के रूप में देख रहे हैं वो उस प्रकार का सुख नहीं है जैसा हमको चाहिए ठीक ये तो समीक्षा हो गया लेकिन दूसरा क्या है वो पता ही नहीं चला पूरे पूरे कई बार बैठे शिविर में लेकिन इतने समझ में आए जीवन में आशा विचार इच्छा और है ना ये दस क्रिया और साढ़े चार किराया क्रिया अभी इसी में या कुछ कुछ बातें हमको पकड़ में वो गलत है ऐसा नहीं लेकिन पूरी वो वहां तक नहीं पहुंच पाए चाहत पूर्ति का कार्यक्रम क्या हो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए तो दुख बढ़ गया अब एक्चुअली दुख बढ़ गया क्या ये प्रश्न बना है ना जो भी हो तो अगर ऐसा बड़ा भी तो बुरा क्या हुआ जो चीज सुख नहीं है वो हमको पता चल गया कई बार मैं तो जाता हूँ कई लोग देखता हूँ कई लोग, लोग भी देखते हैं कि हम ठीक थे यार आज हमारा पड़ोसी तो बड़ा सुखी दिखा देता है सुबह उठकर के नहा होकर एकदम तैयार होके जा रहा है हमारी इच्छा नहीं हो रही इसमें क्या सुख है है ना इसमें क्या सुख है वो हमको देखने लगे तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गया है वो एक एक होटल में खाना खाने जा रहे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है आज जाते हैं होटल में खाना खा के आते हैं नई कार आने वाली खूब मजा आ रहा है दिवाली आ रही इतने भीड़े भिड़े है ना रंग रोगन कर रहे हैं हम देख रहे हैं इसमें क्या समाधान है है ना तो ऐसा लगने लगा कि कोई बीमारी लगी है हमको और वो ठीक ही लगी है आप ठीक से देख पा रहे हो कि ये सुख नहीं है लेकिन आप के साथ वो बात जुड़नी बची है कि सुख क्या है अब ये प्रॉब्लम का कुल मिला के सोल्यूशन कहाँ से निकल के आता है यहीं से निकल के आता है कि कोई एक सुखी आदमी जो मिलेगा वो क्या करता है नहाता कैसा धोता कैसे दिवाली कैसे बनाता है अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आपके लिए वो उतना दिक्कत नहीं है शब्दों भर से ये बात पूरी कम्युनिकेट नहीं हो पाती है और शब्दों को लेकर शब्दों तक ही अगर चलने की जगह में रहते हैं तो ये संकट में हम आने वाले आते ही हैं कैसा कैसा पकड़ में आया ठीक है तो ये जीने की बात हाँ जी माइक दे देंगे पीछे भैया जैसे एक बात ये आपने रखी बीच में कि विचार पूर्वक चीजें दिखती हैं और हाँ। विचार फिलहाल में भी हमारे सामने दो ही उपलब्ध थे जी जिसके माध्यम से हम करते हैं जैसे सुबह दीदी ने बताया कि अभी तक हमारी जो ब्रिंगिंग है वो इन विचारों के माध्यम से है और जो भी एजुकेशन हमने पाई है या जो केपेबिलिटी या स्किल्स पाई है वो इसी विचार के अंदर में है अब विचार समझ में तो आता है पर एक ये लगता है कि हमारी स्किल्स और हमारा एजुकेशन तो उसके हिसाब से जीने लायक है ही नहीं तो मुझे तो मान लीजिए एक्सेल चलाना आता है एशी माइट बी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और समथिंग्स अब हमें अपनी उपयोगिता जो अभी तक हमारी स्किल्स या केपेबिलिटीज़ दिखती हैं उसमें तो समझ में नहीं आता अभी कि ये हमारी उपयोगिता इस वाले सिद्धांत में कैसे जीने के रूप में बनेगी मुझे निर्वाह करना आ भी जाएगा बट जीने खाने पीने के लिए तो जो चीज़ें करना होगी तो वो मैं कैसे करूँगा ठीक तो वो कहीं द्वंद दिमाग में चलता है इसके अंदर में तो वो कैसे कोई उपयोगी इसके लिए एक सूत्र है कहा गया उपयोगिता से संपन्न हुए बिना प्रकृति में दूसरे मानव में भी कोई इकाइयों में भी और कोई स्किल्स में हम उपयोगिता के पहचान करने लायक होते ही नहीं है ठीक स्वयं में स्वयं की उपयोगिता से संपन्न हुए बिना दूसरी किसी भी चीज में उपयोगिताओं को पहचानना हमारी ताकत नहीं है एक बात दूसरी बात क्या बनी स्वयं में उपयोगिता से संपन्न होने के बाद हर एक वास्तविकता की हर एक वस्तु की कोई ना कोई उपयोगिता को, को पहचानने की ताकत हमारे में आ जाती है ठीक एक बार समाधान हो जाने के बाद समाधान पूर्वक समृद्धि को कैसे पाना उसके पचास तरीके निकल के आ सकते हैं और समाधान के बिना हम पहले समृद्धि के बाद सोचते रहते हैं तो हमारे को पकड़ में नहीं आता कुछ पकड़ में नहीं आता ठीक है ना आपके परिवार के समृद्धि के लिए कुछ भी बड़ा मुद्दा नहीं आप यहाँ आ जाइए गौशाला में गोबर उठाइए आपकी समृद्धि सुनिश्चित है लेकिन आप बोलेंगे क्या बस इतना सा जिंदगी में इतना ही बोले कोई बात नहीं किचन में खाना बनाइए यहाँ पे खाना बनता है ना और तो आप उसी में फुल फ्लैज आ जाइए आपको नहीं आता कोई बात नहीं सिखा देंगे यहाँ बहुत लोग हैं उनको तो मौका मिलेगा प्रमाणित होने का तो फिर आप बोलेंगे बस इतना ही और कोई बात नहीं खेती में आ जाओ भाई तो बस इतना ही भाई बोले चलो खेती में आपको नहीं मन लग रहा आप एक काम करिए कोई मशीन चलाने लग जाएगी वो ब्रेड की मशीन आ गई वो आटा चक्की हमारे पर रखी हुई वो पनीर बनाने की मशीन है है ना वो मशीन बना ली चलाइए फिर बोलेंगे बस इतना ही कार चलानी मैं बोला कोई बात नहीं कार चलाना है तो हमारा दूध जाता है यहाँ से वहाँ शहर में जाके कई जगह बटता है आप जाके घर घर जाके दूध कार बाट जाइए कार से तो फिर कोई प्रश्न बनेगा क्या इतने के लिए जिंदगी है अब क्या हो गया अब क्या ढूंढ के लिए? आपके लिए हेलीकॉप्टर चलाना है आपको हो सकता है कल को हमारे पास हेलीकॉप्टर आ जाए तो हेलीकॉप्टर चलाने लगाना तो वो भी आपको ठीक नहीं लग रहेगा क्योंकि वो तो ड्राइवर जैसा हो गया हेलीकॉप्टर चलाना मतलब द्रार द्रार क्या ड्राइवर हो गया मुद्दा वही चला गया कि सम्मान क्या है मुद्दा वही चला गया कि रोटी चाहिए लेकिन सम्मान जनक विदिश चाहिए और अभी हम क्या करें सम्मान को छोड़ के पहले रोटी की बात कर लो है ना जबकि आपको चाहिए क्या सम्मानजनक तरीके से रोटी चाहिए हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल सभी प्रश्न देखिए सबसे बात सिर्फ सम्मान की नहीं है अब जैसे सचिन तेंदुलकर है उनके लिए एक सहज है क्रिकेट खेलना हाँ कुछ चीजें आपके लिए सहज होती हैं वो करना से सुख भी मिलता है और आप एंगेज्ड भी रहते हो तो वो उसको कैसे आप लिंक करते हो दोनों को अभ्यास विधि से कोई चीज आसान हो जाती है पिछली बार हमको जो भी एक भ्रम वश जिसको हमने सम्मान माना उन स्ट्रीम्स में हम अपने आप को डाले हैं और जब पहली बार डाले थे तो वो भी इतने ही कठिन थे महाराज है ना जिस दिन पहली बार बेड पकड़े उस दिन उतना आसान नहीं था वो पहली बार हमने ड्राइविंग सीट पर बैठे वो भी आसान नहीं था पहली बार कंप्यूटर बैठे वो भी आसान नहीं था बायो में लेब में गए वो भी आसान नहीं था कुछ भी आसान नहीं था तो सम्मान की परिभाषा पहले बनी उसके साथ हमने अपने आप को जिसमें डाला है और आपने वही स्ट्रीम्स को पहचानने की कोशिश करी जिसमें आपको लगा कि इसमें सम्मान है आपको लगा कि इसमें सम्मान नहीं है तो उधर आप झांके भी नहीं जो दिक्कतें रही हो तो सीखने से जो लगी रही हो तो रही रही तो अभ्यास हुआ इतने साल में आज सम्मान की परिभाषा अपने पास आ जाती है पूरी ठीक ठीक बन जाती है सम्मान का काम सम्मान से रोटी से सम्मान नहीं है इतने तो समझने की बात हुई सम्मान का पूर्ति सम्मान विधि से रोटी का पूर्ति एक उत्पादन विधि से सम्मान का पूर्ति समाधान विधि से रोटी का पूर्ति श्रम विधि से अगर ये बात समझ में आती है तो आज जहाँ हम पहुँचे आधे अधूरे आधे अधूरे मतलब आधी उम्र हो गई हमारी तो दिक्कतें हो सकती है कि वापस एक नए अभ्यास को लाने के लिए दिक्कत हो लेकिन ऐसा भी नहीं है मानव में कल्पनाशीलता है वो आयु से हमेशा ऊपर रहता है और जब निर्णय हो जाता है तो काम करने लगते हैं अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं उनको भी सब वैसे अभ्यास हैं जैसे आपको अभ्यास है और कौन सा जिंदगी में हमने कभी गाय पकड़ी थी आज हम मैं ही हमारे यहाँ सो गाय को हम लोग संभालते हैं कौन सा हमारे कई दीदियाँ हैं जो कभी जिंदगी में काम की थी है ना वो भी काम करती हैं। कौन सा हमारे दीदियों ने इतने दिन लोगों का खाना बना के खानसा में घर के रहने वाली हैं? इनके पिताजी शादी ब्याह का आर्डर लेते थे है तो अब तो घर में तो इतने बड़े तक गंजी में काम करते थे ना अब इतने इतने बड़े बड़े बनाते भगवने बनाते हैं तो अगर समाधान लगता है लगता है इसकी कोई उपयोगिता है तो हम वापस से उसके लिए काम कर सकते हैं अभी भी कर सकते हैं और इतने होता है कि आप उनके आयु शरीर में दम नहीं है कि वो पूरी कढ़ाई एक अकेले उठा सके तो दो मिलकर उठा लेते हैं क्या प्रॉब्लम क्या हो गया वो दो हो जाती है पहले से समाधान पहले से बना हुआ है अब कढ़ाई कितनी बड़ी हो जाए उसके उसके ज़्यादा बड़ी वो पड़ जाती ऐसा होता है कि नहीं होता होते अभी दिखते हैं जिन जिन लोगों ने अपने घरों में उस प्रकार से काम नहीं किया कुछ तो किया होगा लेकिन ये प्रकार के काम नहीं किए वो भी ये करने लगे कोई साबुन बनाने लगे कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है अपने में ही अपने में से डिजाइन निकाल के ले आते हैं है ना हमारे एक मित्र ने बोले हमको सबसे बड़ा काम क्या समझ में गाय को चराने के दे दो तो कहीं तो चरा शुरू के ले आएंगे मैं बोले सबसे बढ़िया काम है अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया काम अगर देखेंगे तो दो ही समझ में आ रहे बच्चों को पालने का गाय को घुमाने का बच्चे भी चालाक नहीं है पेदाइशी और गाय भी चालाक नहीं कम से कम एक पार्टी तो ठीक हो गई तो अपना ठीक होने की संभावना बन गई दो डीलिंग में दो पार्टी रहती है कम से कम एक तो स्टेबल हो आचरण की निश्चितता बराबर विश्वास है ना ये ठीक से समझने के बाद है तो सम्मान के साथ इसको जोड़ा हुआ है और हमारे में सब में भी सुख के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति बच्चों में ही बचपन में जिस विधि से आपने किसी को सुखी मान लिया आपके मान्यता से आपने उस डिसिप्लिन को चयन किया फिर आप बस में आया कि नहीं आया नहीं मान लो आया ही नहीं वो चीज तो उससे लोअर में चले जाते हो आप थोड़ा सा लोअर में बहुत लोअर में नहीं चले जाते हो आप इंजीनियर बनने के लिए सोचे कि इंजीनियर आदमी दुखी है सुखी है मान लीजिए तो आप आप सुखी होने के लिए इंजीनियर बनने जाते हो वो कार्यक्रम मिल गया पूर्ति का और पता लगा कि आप इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आप सीधे ड्राइवर के लिए आवेदन थोड़ी कर देते हो इंजीनियरिंग के पास ड्राइवर भी रहता है उसके बीच में घुसते हो यार चलो वो तो नहीं हो पा रहा तो मैं डिप्लोमा ही कर लूँ है ना डिप्लोमा भी मेरे से नहीं बन पा रहा किसी कारण से तो उसके नीचे ट्रेसर हो जाऊं ऐसा करके कुछ कुछ करते ना तो ताकि अभी नहीं तो इसको फिर आगे पकड़ लूंगा ट्रेसर से वहां जाने की व्यवस्था है डिप्लोमा में सब इंजीनियर बन जाऊंगा वहां से निकल के इंजीनियर बन जाऊंगा है ना तो आपने सबने वो सब अभ्यास किए हैं जिससे सम्मान मिलने की संभावना बने यहां पर वो लाइन ही कट हो गई सम्मान आपके कार्य से नहीं है सम्मान आप में है ना एक तरह का मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है उसको हम बात करेंगे समझने से सम्मान है समझ के ठीक ठीक जीने से सम्मान है है ना तो ये लाइन अलग बन गई तब ये स्किल वाला भाग अपने के चला गया अब हम स्किल्स को एब्सोल्युटली उसकी उपयोगिता के आधार पर देखना शुरू करते हैं शुद्धतम उसकी उपयोगिता जैसे उसको सम्मान के साथ जोड़ देते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाता है अब चीजें समझ में नहीं आ रही तो समाधान पूर्वक ही क्या स्किल उपयोगी हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसको आप यहां घूम घूम के देख सकते हैं यहां तमाम लोग तरह के लोग हैं है ना कई दीदियाँ उनको आप ठीक से देखिए उनका हिस्ट्री लीजिए बैकग्राउंड लीजिए सब पता चलेगा आपको कई भाई लोग हैं उनको देख रही है ठीक है ना कई भाई अब आप उदाहरण लेंगे जैसे कुछ भाई हैं जिनका मल्टी कंपनी में है ना मल्टी उनका बिजनेस था अभी वो यहाँ पर आकर है ना एक, एक छोटा सा दुकान चला रहा है पीछे नीचे दिख रही है समृद्धि शॉप दिख रही है आप उनके भाई बहन तो पहचान नहीं पा रहे कि क्या हो गया पगला गया क्या यार व्यापार यहाँ से हम शुरू किए थे है ना वो तो कई देशों में फैला दिया वो कई देशों में फैलाने के बाद तुम वापस है ना वो एक वैन में कोई सामान रखे साबुन है जी और ये दूध है जी कर रहे अब उनको समझ में ना आ रही क्या हो रहा है ऐसा भी मॉडल है आप देख ही सकते हो कई सारे लोग यहाँ पर बढ़िया है ना डॉक्टर है बता रहे किचन में काम कर रहे खेत में काम कर रहे डॉक्टर है ना दात उखाड़ने वाला डॉक्टर घास है उससे किसी ने पूछा पूछा अभी पीछे पीछे किसी किसी ने ने लॉस हो गया ने बोला कि तो नेशनल लॉस हो गया आ, सही बात है उसको लगता है मेरा लॉस हुआ तुमने हमारे तो दिन खराब किए है ना दांत प्राकृतिक रूप से मुंह में रहना चाहिए उखाड़ना क्यों पड़ रहा है इस पर ध्यान नहीं है भाई पूरा डेंटिस्ट तो दांत उखाड़ने के पीछे है ना पहले उसको पहाड़ों से खींचेंगे फावड़ा होता है ना गेती फाड़ा लगा लागे उसके पहले जड़ ढीली करेंगे फिर धीरे धीरे धीरे उसमें रोग लगेगा फिर आखिर में निकाल के फेंक देंगे उसके पहले भी रूट कैनल करेंगे रूट कैनाल करके देखेंगे दांत को बचाने का प्रयास करेंगे क्या बोलते हैं और फाइनली बोले नहीं, ये नहीं हो सकता है फट से निकाल देंगे है ना निकालने के दाम कम है उसके बीच में दाँत सारा दाम ज़्यादा है बचाने के लिए ठीक है अपन उसको मना नहीं कर दे रहे कि वो पेथी बिल्कुल नहीं चाहिए लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे लिए सम्मान पूर्वक जीना अच्छा है अपने पेट के अपने पेट पेट के के भरने लिए लोगों के मुंह खोल खोल के देख रहा से ज्यादा बेहतर कोई तरीका हो सकता है है ना अब प्योर सहयोग करने के लिए देख तो अलग बात है मेरा पेट भरने के लिए खोल तरह मुंह आकर एक डॉक्टर के पास में गया तो जब भी मुख्य खोला अच्छा आपने आज ये खाया मैं बोला खाना मत देख भी दांत देख ना तो कितना, कितना जाने के? है कितना या नहीं <laughs> आप डेंटिस्ट तो <थो> नहीं हो <laughs> सर हाँ जी सर एक किस्सा बताता हूँ हाँ हा, मेरी बेटिया उसका डेंटिस्ट में आया वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी तो पूरा एडमिशन वगैरह होने की सब बात तैयारी थी और मेरी माँ ने एक कह दिया ये कोई काम है दूसरे के मुंह को खोला और सड़ांत उसमें जो आ रही है उसको सूंघना इतने नजदीक से ये बात कहनी थी उसका मन उतर गया फिर उसने नहीं किया और फिर इंजीनियरिंग की दोबारा मतलब पेपर दिया पहले पी की तैयारी की थी उसने फिर इंजीनियर बनी वो <laughs> मतलब एक डायलॉग से व्यक्ति का दिमाग का ब्रेन वॉश हो सकता है ये ये बड़ा खतरनाक बात बात बात है है ठीक <laughs> जो आप कर रहे हो अभी अभी अभी वो इंजीनियर उसको बुलाओ उससे भी बची अब अपना पेट भरने के लिए धरती का पेट फाड़ना आप <laughs> इंजीनियर नहीं चाहिए ऐसा नहीं बिल्डिंग बनानी तो चाहिए ना छोड़ दिया हाँ वो हाँ। देखो ना अभी हमारे कई सारे टीचर हैं उनको देखो तो जैसे आपने जैसे बात की स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर द समृद्धि जो समझ है व्यवस्था के साथ आपकी समझ होगी उसके साथ आपकी स्किल तो अभी जो स्किल है जो कि एक इंसान के पास हजारों स्किल हो सकती है लेकिन समृद्धि के लिए क्या वो या या तो एक या दो ही स्किल यूज करेगा ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे स्किल को एक साथ यूज कर सकता है उसकी उतनी हिम्मत भी नहीं होगी तो अभी जैसे बात हो रही है कि जो भी स्किल अवेलेबल है मार्केट में जेब कतरी को छोड़ के हाँ जेब कतरी को छोड़ के हाँ मतलब, ये क्या कह दिया भाई ये कुछ और कह करे हाँ तो बोले आप उस... बोले हजारों ये बोले जेब कतरे के अलावा नहीं है हाँ, मतलब इंजीनियरिंग है, बात। हम भी एक है हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है की ऐसे कौन कौन से स्किल्स है जिसको एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए इस व्यवस्था में तो आप वो बता दीजिए क्यूँकी हम लोग को भी कई बार डाउट आता है की क्या है ठीक बात बिल्कुल ठीक बात है सिद्धांत को समझ लेते हैं नाम आप लिखते रहना देखिए कुल मिलाकर मानव प्रकृति और अस्तित्व कोई भी स्किल इसके पूरक होना है या इसके विरोधी होना है तो स्किल सेट को कहां से देखेंगे मानव के पूरक हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री होना है ना मानव के प्रकृति के भी कॉम्प्लीमेंट्री हो और एग्जिस्टेंशियल लॉ के साथ होगा तभी हो पाएगा तो अस्तित्व के नियम के साथ प्रकृति के साथ पूरकता और मानव के साथ भी पूरकता को निभा पाए ऐसी सभी स्किल्स को हम पहचानने की क्षमता हमारे में आती है समाधान के साथ और उसके बाद इन स्किल्स को पहचानते हैं उसमें से एग्जिस्टिंग जितने स्किल्स होंगे उनको भी सम्मान कर पाते हैं क्योंकि मानव जाति ने इतने साल में कुछ काम करके कर रखा है तो जितना उसमें से इसके पक्ष में होता है उतने को हम स्वीकार कर लेते हैं इतना इसके पक्ष में नहीं होता उसको अस्वीकार हो जाता है और क्या होना है उसके लिए प्रोजेक्ट बन जाता है आप यकीन मानिए जैसे भैया ने कहा है कि ज्यादातर तो जेब कतरी है अगर इसको हम देखेंगे तो अभी बहुत सारा काम यहाँ पे करने को है ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया काम बस अपने गाय के नीचे बैठ गए और काम चल गया ऐसा नहीं है मानव में सारी कल्पनाशीलताओं को अभी सदुपयोग होने की जरूरत है समाधान के बाद ये सारा कार्यक्रम बचा हुआ है ना जिसमें कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं जैसे प्रोडक्ट्स ही हैं उनकी गुणवत्ता किस प्रकार से हो कि वो प्रोडक्ट मानव शरीर के लिए उपयोगी हो पाए और धरती के साथ भी उपयोगी हो जैसे एक छोटी उदाहरण लेते हैं इतने बड़े बड़े काम लोग कर रहे हैं है ना एक छोटा सा काम यहाँ पे किए लोग तो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं हमारे कैंपस में से कोई भी पानी हम बाहर नहीं भेजते बिकॉज एक सिद्धांत यह है कि, कि कचरा कोई चीज होता नहीं है हम लोग अगर ठीक से चीज़ों को यूज़ नहीं करते तो कचरा बन जाता है साइकिल में नहीं हम साइकिल नहीं है तो हमारे यहाँ सारा पानी जो है वो इवन टॉयलेट भी जो है वो भी हमारे बायो टॉयलेट है और वो बायो टॉयलेट का जो पानी निकल के आता है वो पुनः खेत में डालते हैं वो खेत के लिए न्यूट्रिशन है ठीक है ना एक संकट हम लोग देख रहे साबुन बनाए साबुन तो साबुन का एक प्रक्रिया है जिससे कि जिस वो वापस वो है ना मिट्टी में चला जाए तो खेत में वो नुकसान नहीं करता है लेकिन जो डिटर्जेंट है अब वो डिटर्जेंट जो है वो कपड़ा धोने के बाद अगर पानी निकला उसको खेत में डालोगे खेत की मिट्टी खराब होगी पेड़ में डालोगे पेड़ मर जाएंगे इस प्रकार की चीज़ होती है तो कई दिनों से दिक्कत यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने मिलकर उस पर कोई काम करना शुरू किया क्यों कर पा रहे हैं वो वो वो नाम के लिए नहीं कर रहे आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे अपने मस्ती में है देख रहे हैं कि क्या करें इसका इसका विकल्प क्यों कोई पीड़ा भी नहीं है लेकिन इससे बाहर आना चाहते हैं और बढ़िया डिटर्जेंट बना लिए आप सोचो दुनिया भर की नदी को, को हम डिटर्जेंट को बदले बिना उसका विकल्प को बदले बिना हम कभी बचा पाए कितनी भी बातें कर लो आप कितनी भी प्रेरणा दिला दो यदि टेक्निकली एक डिटर्जेंट का विकल्प हमारे पास नहीं आएगा तो कैसे ये पानी का प्रदूषण रुकेगा और, और पूरी दुनिया में जो इंजीनियरिंग के नाम पर हम कर रहे हैं पानी को साफ करने के लिए फिल्ट्रेशन इत्यादि जो बात कर रहे हैं वो आज मॉडल है किसी भी कंट्री में किसी भी देश में किसी भी शहर में जो भी ये जो आ, फिल्ट्रेशन के लिए जो बात करें कौन सा नहीं नहीं ड्रेनेज वाला जो वा, जो है ना हाँ हाँ ई ट्रीटमेंट प्लांट जितने बनाए वो कहाँ सफल है हमारे तो सफल ही नहीं है इसलिए मन नहीं करता है लोगों के काम करने का इंदौर में जो ईटीपी बना वो तो हमारे विभाग ने बनाया मैं नौकरी करता था उसमें इतना सुंदर बनाया कि आप सुनोगे जो हंसोगे है ना आपको खुशी हो जाएगी सुख मिलेगा आपको एक नदी में डाल दिया पहले तो सब पानी नदी में डालते हैं सब मोहल्ले का डाल डाल, डाल डालते के डालते हैं अपने घर के बाहर छोड़ देते हैं जहाँ जाएगा नदी में पहुंचेगा ना क्योंकि एक नेचुरल ड्रेन बनाई हुई है धरती में पहले नाले में जाएगा छोटा नाला बड़े नाले में जाएगा फाइन नली नदी में पहुंचेगा नदी समुद्र में पहुंचेगी हमारे इंदौर शहर में जो बहुत ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं कितना बढ़िया काम किए एक नदी में से पानी बहता है सारा ड्रेनेज उसका नाम पहले सरस्वती नदी था और जब वो गंदी कर दी तो उसका नाम पटक दे खानदी अब देख रही कहां से लड़ाई चल रही है ये नदी का ओरिजिनल नाम सरस्वती नदी है है ना और जब इसमें पूरे शहर का ड्रेनेज पूरे शहर का उसी में जाता है क्योंकि नदी नहीं है कोई एक तो इसका नाम पटक देख नदी अब लड़ाई लड़ाई करवाएंगे नहीं करवाएंगे मैं नहीं करा रहा मैं तो बता रहा खाली अब इसका ड्रेनेज को ट्रीटमेंट करना है इसमें इतना पानी जाता है कि ट्रीटमेंट कैसे करें ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा एरिया लगता है इसके पास में एक ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ से पानी लिया यहाँ ट्रीट किया और ट्रीट करने के बाद वापस इसमें मिलाते हैं ठीक तो कैसा होना चाहिए आपको लगाओ कि यहाँ से पानी यहाँ रोक दिया और यहाँ से ले लिया और उसको ट्रीट करके डाल दिया है ना ऐसा ऐसा होना चाहिए वो कर नहीं सकते तो कितना करते हैं बढ़िया है ना नाइन्टी पानी इसी में जाता रहता है पाँच पानी इधर लेते हैं करोड़ों रुपये लगाने के बाद 100 एकड़ में जमीन में वो उप्रगेट डालने के बाद है ना? ना और इसको 5 परसेंट को ट्रीट करके इसमें मिला देते हैं उससे ये पूरा नाइनटी फोर परसेंट पानी शुद्ध हो जाता है। <laughs> कर ही नहीं सकते ना भाई आप हंड्रेड परसेंट करके दिखाइए वो थेम्स नदी में भी नहीं कर पा रहे हैं। थेम्स नदी को क्या कर दिया नीचे से कॉन्क्रीट कर दिए उसके नीचे गंदा पानी ऊपर बढ़िया चकाचक भरा हुआ हरा पानी स्टोरेज वाटर कॉन्क्रीट की दीवार बनाकर रख दिए अब बढ़िया हुआ वॉकिंग करो जॉगिंग करो देख के आपको अच्छा लगे है ना कर दे रहे हैं ना वही मॉडल हम ले जा रहे हैं नीचे जा रहा गंदा पानी इसको ले जाए जा, कहा ले जाएंगे आखिर में तो इसका मतलब समझ में आया कि क्यों नहीं कर पा काम क्या इतना हम हमारे यहाँ के लोग बहुत विज्ञानी लोग हो गए ऐसा कुछ नहीं है जब ये लाभ के चक्कर में काम करते हैं पैसे से सम्मान जुड़ा हुआ है तो लाभ से जुड़ा हुआ है तो किसका ध्यान है ऐसी चीजों को बनाएं जिसमें कि कोई भी बना ले जैसे सुबह मैं एक एसिडिटी का पाउडर खा रहा था हमारे यहाँ का ही बना हुआ है ना मैं अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसिडर मार्केटिंग भी करता रहता हूँ ठीक है ना अब उसमें ये भाई बैठे थे मैंने कहा देखो उसमें सब लिखा है आप अपने घर में बना लेना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है ना कितना भाग इसमें सोप है कितना भाग है जीरा है कैसे बनाना है आप पूछो फोन करके बना लो अपने घर ले जाओ ठीक कोई दिक्कत तब क्या हो गया छोटे छोटी चीजें से बना लिए अब एक प्रकार की नई स्किल डेवलप हुई कि नहीं भाई और कितनी उपयोगी हो सकती है अगर इसको सच में यूज करना ही पड़ेगा करेंगे तभी जाके ड्रेनेज का प्रॉब्लम हल होगा है ना ड्रेनेज का मुख्य मेन तो यहीं से शुरू हो रहा है डिटर्जेंट से, है ना साबुन साबुन में जो सक्निफिकेशन प्रक्रिया है उसके बाद वो मट्टी में जाकर वो ठीक हो जाता है लेकिन डिटर्जेंट अलग ही टेक्नोलॉजी पर बनता है तो वो नहीं होता है कौन करेगा काम ये हमारा डिटर्जेंट कैसे बनाया आप पूछ सकते हो उसमें क्या चीज डाला अरीठा चूना और नमक ये पूछ के आप खुद ही बना लो घर में तो उसके लिए कोई कंपनी आगे नहीं आएगी कपड़ा साफ होता ही है जी झाक भी आता जी चलिए ठीक है तो क्या निकल के आए समाधान सम, संपन्न होने के बाद फिर पचास चीजें निकल के आती है वो तो नीति दीदी हमारे यहाँ बैठी हुई है ना अब इन्होंने एक ब्रेड व्रेड का काम शुरू किया हम ही लोगों ने किया ब्रेड बनाने गए तो पता लगा मैदे की बनती है ऐसा पता चल गया जो उसको होल व्हीट ब्रेड बोलते हैं उसमें भी सिक्सटी मैदा होता है ना दीदी सेवेंटी सिक्सटी मैदा होता है उसको होल व्हीट ब्रेड बोलते हैं बाजार में हाँ आटा ब्रेड में ऐसा होता है जैसे जैसे प्योर कॉटन में 40 परसेंट कॉटन होता है यस सर टेक्निकल परिभाषा सरकार की तरफ से जो है वो प्योर जो होता है उसमें 40 परसेंट कॉटन होता है वो रखना जरूरी है नहीं तो वो प्योर नहीं है प्योर तेल में प्योर तेल जो खाने का तेल होता है उसमें 60 परसेंट ओरिजिनल तेल होना जरूरी है नहीं तो वो फिर प्योर नहीं है हाँ नहीं सभी तेल में जो भी मिलाते हैं। अब क्या समझ में आया ये क्यों हो रहा है आदमी जब तक समाधान संपन्न नहीं होगा तब तक ठीक से स्किल को पहचान भी नहीं पाएगा जैसे कहां पहचाने आज पूरा जो सॉल्वेंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गए हैं हमारे एक मित्र हैं वो भी सुन ही रहे होंगे इस पे उनका भी बड़ा प्लांट है सॉल्वेंट ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं कोई भी जो ते, तेल निकालने का सॉल्वेंट में डिप करते हैं। पहले तो दबा के फोड़ते थे तुमको उसमें क्या दिक्कत थी क्योंकि वो उसका शेप बदल जाता था तो लोग बिकता नहीं है अब बादाम का बीज लेना है वो पूरा बादाम जैसे दिखेगा सॉलवेंट में जाने के बाद क्योंकि उसको डिफॉर्म नहीं कर रहे तेल बाहर तो बोले देखो कितना अच्छा कर दिया बाद सबको बाद तेल वाला बादाम खाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लोग यह होता है वो होता है हमने एक ही प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट बना दिया क्या कर दिया एक तरफ बादाम का तेल बादाम यथावत है काजू का तेल काजू यथावत है लौंग का तेल लौंग यथावत है है ना सभी में भाई सोयाबीन में भी ऐसे निकलता सब में ऐसे निकलता लौंग का वो फूल भी नहीं गिरता उस पूरी प्रक्रिया में अब कैसे निकलता टेक्नोलॉजी की बात स्किल रेगजिन नाम का एक वो होता रेजिन है ना सॉल्वेंट सॉरी रेजिन नाम का एक सॉल्वेंट है उसमें लोंग डाल दो तेल निकल गए लौ उसमें से इधर से निकल के उधर चला जाता है और उसके बाद र, वो जो हैक्जीन है उसमें से तेल वापस फिल्टर कर लेते हैं बोले कितना अच्छा हो गया कुछ भी नहीं किया बोले हमने ठीक देखने के तो सुन के तो ऐसे लगता है मैं पूछा ये बताओ कि जितना हैगजी डालते हैं उतना वापस आता है नहीं थोड़ा वेस्ट होता है थोड़ा वेस्ट होता है, वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है तो तेल में भी चलाया गया में चला गया और हेग्जीन जो है वो खायबल है, ईडी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है है ना वो खाने के लिए आएगी नहीं बीमारी करता है अब ये टेक्नोलॉजी आ गई और बड़े बड़े जो तेल मिल थे वो सब बंद हो गए छोटे छोटे इतने इतने बड़े है ना सॉल्वेंट प्लांट लग गए उसमें फटाफट फटाफट फटाफट लाखों है ना लीटर वो तेल बनाते रहते हैं ये टेक्नोलॉजी आ गई उसको चलाने के लिए पूरा हाई सिस्टम है पीछे आप देख कर आपको लगेगा कितना बड़ा यंत्र अंतर लगाया कितना काम कर लिया आदमी ने उसको अगर मूल्यांकन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं उसमें अभी भी कोई ना कोई डाउट है ही क्योंकि अखाद्य वस्तु के साथ आप वो घुलनशील है वो तेल उसमें घुल गया इसका मतलब है कि वो लॉन्ग में भी गया और उसका मतलब वो तेल में भी गया कुछ तो गया कुछ निकाल लिया आपने मान लो नहीं भी पूरा भी निकाल लिया तो भी उसकी प्रवृत्ति तो बदली होगी कि नहीं बदली होगी अब ये प्रवृत्ति को हम पहचानते ही नहीं है जैसे हम लोग बोलते ना कि अब ये चीज हमने इसके साथ खा थी जबकि दोनों चीज खाए बल हैं लेकिन उनके मिक्सिंग से भी आपस में मिलने पर से बदलेगा उनका प्रवृत्ति बदल गया केला खाने के बाद पानी नहीं पीना क्या केले में पानी नहीं रहता केले में सर्वाधिक मात्रा में पानी रहता है लेकिन अब इन दोनों का एक दूसरे के पे प्रभाव भी है तो ये सब अभी अध्ययन करने के मुद्दे हैं तो समाधान संपन्न होने के बाद सही स्किल्स क्या होंगी उसको हम लोग ठीक से पहचान पाते ठीक बात है तो वो मानव विरोधी हो गया प्रकृति विरोधी हो गया नियम विरोधी हो गया नियम विरोधी होगा हो तो प्रकृति विरोधी मानव विरोधी होने ही होना है तो इसको तीनों तीनों सेक्शन में हमने उसको लगा के देखना पड़ेगा एक मात्र मानव ही कचरा करने के लिए क्यों पैदा हो गया धरती पर प्रकृति में कोई दूसरा कचरा नहीं करता है कोई नियम हमको समझना पड़ेंगे बिना कचरा करे जी सकते नहीं जी सकते क्यों भाई जी सकते नहीं जी सकते जी सकते ना? ना तो हमको समझना पड़ेगा कि बिना कचरा करे मानव को जीना है इतने सारे जीव जंतु मानव कितने और जीव जंतु कितने क्या रेशो होगा हजारों गुना होगा ना रेशो और अगर किसी जगह पे मानव नहीं है तो वहां जाके देखो वहां कचरा मिलता है, है? नहीं कचरा दिखता है वहां आप कहीं भी बैठ जाइए कहीं भी खाना खा लीजिए कहीं भी नहा लीजिए, पी लीजिए कोई बीमारी नहीं कोई कचरा नहीं कचरा है तो बीमारी है ठीक और जहां मानव की संख्या जितनी उतना ज्यादा कचरा इंडिकेशन ही है। शहर आने का इंडिकेशन क्या है ट्रेंचिंग ग्राउंड क्या आ गया गाँव आने का इंडिकेशन क्या है गांव आने का इंडिकेशन क्या है रोड पे बदबू शुरू हो गया मतलब आजू बाजू में बैठने वाले है ना सब मतलब गांव के नजदीक पहुंच रहे हैं ऐसा है कि नहीं है ना गांव को बड़ा मानना शहर को गाली देना शहर को बड़ा मानना गांव को गाली देना काम नहीं है अपना ये समझ में आ गया कि दोनों एक जैसे गिरे हैं ठीक है कि नहीं बात तो ये समझ में आ गया कि अभी हम बहुत दूर है इससे समाधान वो चीज है जो वास्तविक जो स्किल्स है उसको उसकिल्स सेट को हम पहचान पाएंगे अब डेंटिस्ट क्या करेगा नेशनल लॉस नहीं हुआ अभी पकड़ रख रह रहे हैं उसको डेंटिस्ट अब क्या कर रहा है कि दात उखाड़ना तो उसको आते ही आखिर में कभी भी उखाड़ लेंगे सच में क्या क्या तरीका हो आहार का विहार का श्रम का खाना खाने की विधियों का जिससे कि दांत स्वस्थ रहे ठीक और दांत स्वस्थ नहीं भी रहा उखाड़ना पड़क भी सकता है प्राकृतिक विधि से लेकिन उखाड़ने के प्रक्रिया में, में मेरा पेट भरने का जुगाड़ ना किसी का दांत जाए मेरा पेट भरे ये क्या मतलब निकलता है इस बात का किसी का दांत उखाड़ के मेरा पेट भर गया मतलब क्या हो गया कहा गया दांत हमारे पेट भी चला गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें है कुछ तो हो रहा है ऐसा इसको हमको ठीक से पहचानने की जरूरत है ठीक है नहीं बात आप में समाधान संपन्न होने के बाद पर्याप्त ताकत निकल के आती है और पचासों चीजों को आप सोच कर करने की जगह में खड़े हो सकते हैं एक से एक आपको आइडिया आ सकते हैं यही यहां पर जो आदमी आए वो मंगल ग्रह से आए वो लोग नहीं है कहां से मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं इसी दुनिया में से रहने वाले इन्हीं दो तरह के विचारों में जीने वाले कचरा करने वाले कचरा जीने वाले ही हम सब लोग रहे हैं क्योंकि उससे बाहर कुछ हो नहीं सकता है अगर ये हमको स्पष्ट हो जाए कि हम इससे अलग नहीं है तो वाकई में अलग नहीं है तो जितना जितना है चीज़ें उतनों के साथ ही हम हैं पहले भी इतने ही थे आज कुछ चीज़ें ऐड हो रही तो हमारी क्वालिटी बदल रही है तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो आप उससे ज़्यादा श्रमशील हो ही सकते हैं चीज़ें आगे बढ़ ही सकती हैं बात समझ में आती है और देखेंगे तो जब ये कार्यक्रम और आगे बढ़ता है हमारा एक डिजाइन निकल के आता है तो तमाम तरह के और भी चीजें निकल के आती है जिसमें आदमी कई तरीके से उपयोगी हो सकता है जैसे हमारे देखा कि यहाँ पर अभी आप देखोगे संडे अभी आपके सामने आएगा आएगा सैटरडे संडे पता लगा यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं क्या करने आते है आज तो ये भी काम निकला है यहाँ पर कि उनको घुमाना है जब हम शुरू किए थे तब नहीं सोचे थे कि ये भी एक काम रहेगा और वो सम्मानजनक काम है वो घुमाना वाला भी ऐसा घुमाता आई आइए देखिए देखिए क्या देखिए क्या गाय रही है ना वो देखने वालों को भी अच्छा लगता है तो अब अब तो ये छोटा सा एक काम भी इतना बड़ा काम हो गया एक बार समाधान संपन्न होने के बाद हर काम की उपयोगिता के साथ उसको पहचानने की ताकत आ गई तब तो वेराइटी ऑफ जॉब्स इतने हो गए इतने हो गए की पूछो मत देखिए एक बड़ा झूठ पिछले दस साल में यदि हम जो काम किए उसमें साबित सामने आया क्या सबसे बड़ा झूठ दुनिया में क्या चल रहा है जनसंख्या बढ़ रही है बेरोजगारी है रोजगार की कमी दस वर्ष में काम करके हमको यह समझ में आया कि ये महा झूठ है इतना काम करने को है काम करने की मानसिकता हम तैयार नहीं कर पा रहे बल्कि काम करने की मानसिकताओं से दूर हम करते जा रहे हैं इमरजेंसी मेजर में हम जी रहे हैं दूसरों के भरोसे हम जी रहे हैं सरकारों के भरोसे हम जी रहे हैं भगवान के हम भरोसे जी रहे हैं काम तो इन्फाइनेट भरे पड़े इतने हैं कि खत्म नहीं हो रहे ये जगह पे हमने जहाँ काम शुरू किया तो मेरा आकलन ठीक नहीं था क्योंकि काम थ्योरी सुनना और उस पर प्रोजेक्ट बनाना उसमें आंकलन तो उतने रहते जितना काम की रहते हैं हमको लगता था कि पंद्रह एकड़ जमीन पहले एक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी तो हमको लगता था कि अगर खूब मेहनत करके हम लोग जियेंगे तो पाँच परिवार के लिए शायद पर्याप्त हो सकती है ऐसा हम अनुमान लेके चले न के लोगों को लगता था, तो था क्या बात कर रहे पंद्रह एकड़ पांच परिवार के लिए सौ सौ एकड़ वाले परिवार हैं जिनको कमी लग रही ठीक जब हम काम किए दस साल में आज अरुण भाई अपन यहाँ पहुंची गए कि भैया पच्चीस परिवार होने के बाद भी काम इतने हैं कि हमसे खत्म ही नहीं हो रहे परे, परे, परे। कोई रोजगार की कमी नहीं बिल्कुल भैया बोर्ड लगाना बचा है अगली बार आओगे शायद बोर्ड लगा देंगे क्योंकि बोर्ड का मतलब आपको समझाने लायक है ना हो जाए उसके लिए डेटा वेटा तैयार करके बताएंगे कि भाई किस प्रकार से हो रहा है तो कोई दूरी नहीं है आदमी जितने भी अभी हम जिस प्रकार तैयार हो उसका पांच परसेंट दस परसेंट अभी यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपनी ताकतों को और उसमें इतने सी चीजें निकल कर रही है आज सत्तर प्रोडक्ट हैं उसमें भी एक ही प्रोडक्ट में गुण गाएंगे तो इतना गाएंगे कि लगे गया थोड़ा मार्केटिंग से कहाँ सीख गई हमारे यहाँ किसी को मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं है वो प्रोडक्ट से इतना खुद खुश होता है कि अपने मार्केट उतर रहता है वो कई लोग तो ले लेते हैं कि भैया भैया दे दो तुम इतने खुश दे दो यार अब डिटर्जेंट के बारे में कोई बिटिया हमारे कोई बिटिया बताएगा हमारे भाई ले लेकिन ये टोपी नहीं है क्योंकि वाकई में डिटर्जेंट ही है सही टोपी का मतलब होता हाँ धोके देखिए पहले समाधान हो बाद में कपड़ा धो <laughs> ना पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो उल्टी कहानी महाराज पहले विश्वास करने का मतलब श्रेष्ठता को पहचानो समझो फिर इस्तेमाल करो ठीक है दुनिया उल्टी जा रही महाराज बढ़िया तो अभी आप आप लोग देखिएगा कि आपके लिए कितना मतलब भोजन वोजन जो बना रहे हैं उसमें कोई नौकर विधि नहीं है सब लोग घर के लोग बना रहे हैं और ये कोई खान सामा के ओला देना और ये उपयोगिता की विधि से लग रहा है कि उपयोगी है आपका समझना उपयोगी है है ना वो उनका पूरकता है इस इसी क्रम में घटित हो रहा है तो आपके समझने समझाने में सहायक होने के लिए यह भोजन व्यवस्था आपके इंतजार कर रही है तो उसको उसी अर्थ में उपयोग करना उसमें बाधक ना हो जाए समझने समझाने के ठीक है तो भोजन अवकाश देते हैं मिलते हैं तीन बजे धन्यवाद नमस्कार